ओम मुमुक्षुर्वैशरण प्रपदे शांति, शांति, शांति, शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्यो नमो गुर्भ्योपलवरि प्रज्ञान घन प्रत्यग ब्रह्मस्महसमी नाराण पद्मं शक्ति शक्तिं च व्या शुकप गोविंदेन्द्रमथ से शिष्य श्रीशंकर्यमता से पद्म पादस्तामक शिष्य तोटक वाकण्य संततमानतोस्मि नस्मगुरोत मानी श्रुतिस्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशव बादरायण सूत्र सूत्र्य कृतौ वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम व्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओम शांति शांति शांति, शांति। श्री कैलाशासन के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कल अथरवेदी मांडविक उपनिषद की समाप्ति हुई आज है कृष्ण के अंतर्गत है तैतरी उपनिषद ओ नो मिथ्र सं वरुण ओ नो श न इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय तमे वा प्रत्यक्ष वा ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष वदी सत्यम वदिषा तमत तदम अवतुम अवतु वक्ता शाति शांति शांति, शांति। <coughs> मित्र मित्रदेवता सुख आगे दधातुक अन्वय होगा अस्तु क्रियापद का अध्ययन करना अस्तु क्रियापद है भवतु शम भवतु न शम अस्माक्याणप्रद हो मित्र देवता है प्राणवृत्ति का अभिमानी देवता है मित्र उसके बाद वरुण है अपान वृत्ति का अभिमानी है अवरात्रि अभिमानी देवता वरुण भी न शम भवतु अस्तु सुखप्रद हो सन्न भव तरयमा अर्यमा भी देवता है चक्षु और आदित्य में अभिमान वाला सम भवतु हमारे लिए कल्याणप्रद हो सन्न इंद्र बृहस्पति इंद्र देवता है बल अभिमानी और बृहस्पति वाग और बुद्धि के स्थित हमारे लिए सन्न भवतु सबका सबके साथ अन्वय सन्न भरुक्रम विष्णु विष्णु भगवान है उरुक्रम विस्तीर्ण क्रम जिसका पाद पादभिमानी देवता है विस्तार वाले व्यापक है नमो ब्रह्मणे ब्रह्म परमात्मा के लिए हम नमस्कार हम करते हैं नमस्ते वायु हे वायु ते नमः तुमको नमस्कार आपको नमस्कार वो वायु हे प्राण समष्टि प्राण हिरण्य गर्भ है वही तो तमेव व ब्रह्मा ब्रह्मासी आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो साक्षी तो प्रत्यक्ष है तवामे प्रत्यक्ष ब्रह्म बदष्यामी आप भी प्रत्यक्ष ब्रह्म इसे कहूँगा ऋतम बदिष्यामी सत्यम बदषामी ऋतम है जैसे यथाशास्त्र ज्ञात होता है तो ऋतम और सत्यम बदसा उसको अनुष्ठान करते हैं तो सत्य मधिस्मेश्वर वाणी के द्वारा जो किया जाता है वो सत्य कहा जाता है शास्त्र से ज्ञात तो हुआ मन में बुद्धि में रहा वो रित तो हुआ माम अवतु पर ब्रह्म मेरी रक्षा करे <coughs> रक्षा करे शास्त्रार्थ प्रकाश करके तद वक्तारम अवतु वही पर वक्ता की रक्षा करे ग्रंथ ग्रंथ प्रतिपादन करने में अध्यापन करने के लिए इनकी रक्षा करें माम अवत तो माम अवतो वक्तारम फिर उसी का ही दो बार के लिए ओम शांति ही शांति शांति सर्वत्र त्रिविध आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक विद्या प्राप्ति में ये विघ्न है ये विघ्न की निवृत्ति के लिए शांति शांति शांति इसे पाठ किया जाता है ओम शिक्षा व्याख्याश्या वर्ण स्वर मात्रा बल श्याम संतान शिक्षा शिक्षाध्याय उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक होने से ग्रंथ को भी उपनिषद कहते हैं तो शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है तत्वश्यादि महावाक्य से अर्थ ज्ञान होता है वही ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तत्त्वम तो असी तुम ब्रह्म हो अर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण तम शब्द का अर्थ तत्शब्द का अर्थ जानने के लिए अवान्तर वाक्य बहुत प्रकरण के द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है अनुवाद तो मालिम है तम तुम तत्कार पर ब्रह्म है किंतु तम अहम इस शब्द से जो साधक समझेगा मैं ब्रह्म हूँ तो अहम शब्द से किसको लेना सामान्य रूप से देह अहम मनुष्य जब कहते हैं तो शरीर में हम बुद्धि अहम पश्यामि कहते तो चक्षुरादि पश्यामि श्रृणमी इत्यादि इंद्रिय में हम बुद्धि सोचा मैं कहेंगे तो मन में निश्चय करता हूँ तो बुद्धि में हम बुद्धि इसी प्रकार अहम बुद्धि बहुत स्थान में है अहम ब्रह्म शब्द से अहम शब्द का क्या अर्थ है जब ब्रह्म के साथ अभिन होगा इसको अहम पदार्थ का स्पष्ट ज्ञान वास्तव ज्ञान क्या है वास्तव स्वरूप क्या है इसको जानने के लिए अभांतर वाक्य है यो कतम आत्मी तो होवाच बृहतारण्य में आएगा योग विज्ञान में यणेश हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि वाक्य है उसके स्पष्टीकरण करने, करने के लिए बहुत प्रकरण है तत्पदार्थ का निश्चय करने के लिए भी सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म आदि इसमें वाक्य आएगा तो अर्थ जानने के लिए अर्थ के ज्ञान होने पर वाक्यर्थ ज्ञान होगा तो उपनिषद में अर्थ ज्ञान प्रधान है <coughs> अर्थ ज्ञान प्रधान होने से पाठ करते समय यत्न नहीं करके प्रमाद करके अशुद्ध पाठ करते हैं जब यत्न नहीं करते समझने के बाद प्रयास करके शुद्ध पाठ करना चाहिए जानते हुए भी कुछ पहले का संस्कार सब के अपने अपने मातृभाषा के अनुसार कुछ संस्कार गलत संस्कार है उच्चारण में संस्कृत का उच्चारण अलग प्रकार है स्पष्ट उच्चारण शब्द वर्ण जितने हैं सबका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कहते समय प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होना चाहिए कोई वर्ण का त्याग नहीं हो और कहीं दीर्घ है कहीं ह्रस्व है कहीं गुरु उच्चारण कहीं लघु लघुच्चरण और वेद पाठ करते समय सर भी ये सब जान करके मंत्र का पाठ करना चाहिए संस्कृत भाषा में कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करते समय अथा संस्कृत भाषण के समय ग्रंथ के वर्ण के पाठ में यत्न करना चाहिए अधिकांश अर्थ प्रदान होने के कारण अर्थ पाठ में ध्यान देते हैं ग्रंथ पाठ में प्रमाद हो जाता है ये नहीं हो इसलिए शिक्षा अध्याय का प्रारंभ किया जाता है इस समझ करके ऐसे उच्चारण स्पष्ट करना चाहिए शिक्षा अनया इति शिक्षा वर्णाधि उच्चारण अथवा शिक्षाते शिक्षा वर्ण आदि है जिनकी शिक्षा की जाती है वो सब शिक्षा अध्याय में अभी व्याख्यान करते कहते हैं इसमें क्या क्या है शिक्षा में वर्ण अकारादि आदि अ ई उ वर्ण है स्वर है स्वर है उदात अनुदात स्वरित वर्ण स्वर है ऐसे एक वाक्य जैसे लगता है वर्ण ही स्वर नहीं वर्ण अलग स्वर अलग उसके तो मात्रा है सर्श एक मात्रा है दीर्घ का दो मात्रा पुरुत तीन मात्रा ये मात्रा है और बलम है प्रयत्न व्याकरण में शिक्षा में बताते हैं आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है उसके बाद शाम शाम है समता उच्चारण करते समय अति शीघ्र नहीं अति धीरे नहीं अति जोर से नहीं मध्यम वृत्ति से उच्चारण समता है उसके बाद संतान है संतान संतति एक साथ उच्चारण इसको कहते संहिता वर्णना अतिशय सन्निधि संहिता है एक वर्णोच्चारण के बाद दूसरा वर्णोच्चारण करेंगे तो अर्धमात्र काल अवश्य ही होता है उसे अधिक व्यवधान नहीं होना चाहिए ये संहिता ये सब जानना चाहिए इतना शिक्षा अध्याय शिक्षा अध्याय में इसके ज्ञान होना चाहिए करके पहले बता दिया सह नौ यश सह नौ ब्रह्मवर्चसम अथात संहिता उपनिषद व्याख्या पंच स्वधिकु अलोकमधिज्योतिषमुधिप्रजमद्यात्म ता महासंहिताचाधिलोकम पृथिवीपूर्व दौरुत्म आकाशसन्धि सह नौ प्राप्त करे ब्रह्मवर्चस स्वाध्याय आदि निमित्त सह यश यश प्राप्त करें सहन ब्रह्मवर्चस इस प्रकार यश प्राप्त हो उपनिषद के ज्ञान होने पर संहिता आदि के अर्थ ज्ञान होने पर जो यश साथ साथ प्राप्त हो ऐसे शिष्य प्रार्थना करता है उसके बाद जो ब्रह्मवर्चस्व तेज होता है वो साथ साथ हो अर्थात तो संहिताय उपनिषद व्याख्यास <coughs> अभी संहिता के रहस्य रहन व्याख्यान करेंगे पांच अधिकरण में अधिलोकम एक अधिज्योतिषम द्वितीय तृतीय अधिविद्या विद्या संबंधि अधिप्रज प्रजा समि अध्यात्म ये देहा में पांच अधिकरण में अलग अलग कहेंगे ता महासंहिता इतना आचिक्य सब मिला करके महासंहिता है अभी प्रथम है अधिलोकम अथा अधिलोकम एक एक, एक अधिकरण में संहिता का रहस्य कथन करेंगे पृथ्वी पूर्वरूपम पूर्वरूप पृथ्वी द्व्यौ स्वर्ग हो गया उत्तर रूप और आकाशसंधि ये कैसे चिन्ह करना है वर्ण का उच्चारण करते समय जैसे कि मंत्रे है ईशे त्वा इसे त्वा इसे अंतिम बन ए त्वा में त तो व है आगे त्वा से में ए के बाद त तो व संयोग होने से आगे तकारे के बाद वकारे है तो अनचिचाई के सूत्र है अच अच्छा परस यर ये वास्तव न त्वचि ए के बाद यर में तकार आता है उसका द्वित्व होगा पर में अच अच्छा नहीं होने से पर में वकार है तो त तो दो हो जाएगा इसे एक तकार और एक तकार दो तकार फिर इसे वाह इसमें जो संहिता संहिता होने पर ही ये सूत्र लगता है इसे अलग कहेंगे फिर बहुत देर के बाद त्वा कहेंगे तो अनचिच्य सूत्र नहीं लगेगा तो ए के बाद में य हो तो, तो अभ्य भी तो उत्तर में य हो तो द्वित्व होगा संहिता अनुपरि होता है तो से में ए और त तो दोनों में संहिता होने से बीच में एक तकार आ गया इसमें क्या करना अब इसमें दृष्टि करके की चिंतन करना यह संहिता के लिए पहले पृथ्वी पूर्व रूपम तो पूर्व रूप में ए में पृथ्वी दृष्टि करे और आगे द्यौर उत्तर रूपम उत्तर वर्ण है तकारा। इसमें देव लोक की स्वर्ग की दृष्टि करे और आकाश संधि से में ए और आगे त तो बीच में जो व्यवधान है वो आकाश हो गया संधि है बीच में एक स्थान है आकाश संधि हुआ उसके बाद दोनों के पूर्व उत्तर होने पर इसमें एक तकार अधिक आया ये संहिता होने के कारण द्वित्व होकर के वो तकार में वायु संधानम इत्याधिलोकम मध्यवर्ती तकार में वायु दृष्टि करें ये अधिलोक संबंधित संहिता का व्याख्यान हो गया इस में ए में पृथ्वी दृष्टि त्वा के तकार में स्वर्गदृष्टि दोनों के बीच में है अंतरिक्ष है आकाश है आकाशसंधि हो और उसमें इन दोनों मिलने से एक तकर आ गया आकाश में जिस प्रकार वायु तो संधि में एक तकर आ गया उसका नाम है संधान उसमें वायु दृष्टि करे इसे में ए में पृथ्वी दृष्टि उसके मध्यवर्ती तकार है वायु दृष्टि आगे तकारे द्व्यू स्वर्ग दृष्टि करे इसे उपासना करे इत्याधिलोकम संहिता अर्थाधि ज्योतिषम ज्योति सम्बंधी संहिता अग्नि ही पूर्व रूपम आदित्योत्तर रूपम आपधि वैद्युत सन्धानम इत्यादि ज्योतिषम अग्नि पूर्व रूपम पूर्वरूप पूर्वरूप एमे अग्नि दृष्टि करे उत्तर रूप तकार में आदित्य दृष्टि करे और बीच में जो व्यवधान है उसमें जल आपह संधि आप, आप जल दृष्टि करे और उस स्थान पर जो तकार एक अधिक हुआ उसमें विद्युत सन्धान वैद्युतृष्टिकैज्योतिषं संद। ज्योतिषसंबंधी संहिता उपनिषद अथाधिवीद आचार्य पूर्व अन्तेवातरूप विद्यासंधि प्रवचन सन्धान अब अधिद विद्यासंबंधी विद्याम विद्या के विषय करके ये संहिता उपनिषदे आचार्य पूर्व तो इसे में ए में आचार्य दृष्टि करें और उत्तर रूप है अंत्यवासी अंत्य समीपे वस्तुम शीलम य समीप में रह करके के ब्रह्मचर्य आदि पालन सेवा अध्ययन करता है शिष्य उसको कहते हैं अंतेवासी अंत्य समीपे वस्तुम उसका स्वभाव है पास में ही रह करके भाग कर जाना स्वभाव नहीं अंतेवासी का उत्तर रूपम उत्तर उपर में अंत्यवासी दृष्टि करें और दोनों ऐसे में ए और तकार के बीच में जो है वो विद्या है विद्या ही बीच में है और उसमें जो तकर आया उसमें संधि दृष्टि संधि में विद्या दृष्टि करें और एक तकार आया उसमें प्रवचनम संधानम उसमें प्रवचन दृष्टि करके चिंतन करें ये तो विद्या संबंधी संहिता उपनिषद हुआ यथाधि प्रजन माता पूर्वरूप पीतोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनन सन्धानम इत्याज <coughs> प्रजा संबंधी संहिता उपनिषद पूर्वरूप में माता दृष्टि करें विषय में ए में मातृदृष्टि करे उत्तर रूप तकर में पितृदृष्टि करे पिता उत्तर रूपम और में है प्रजा माता पिते प्रजा दृष्टि करे और प्रजनने उत्पत्ति प्रजा पुत्र पुत्रपुत्रादि असी भी तो प्रजा की उत्पत्ति प्रजनन इसमें पुत्र उत्पत्ति ये संधान हुआ इत्याधि प्रज अथाध्यात्म अधनु पूर्व उत्तराहनुरुतरूप वाक्संधि जिह्वासंधानम इत्यात्म अध्यात्म दे आत्मा संबंधी देह में अधरा नीचे जो हन है वो पूर्व रूप पूर्वरूप से ए में अधराहन दृष्टि करे और उत्तर रूप तकार में उत्तराहन दृष्टि करे और दोनों बीच में वाक संधे वाक हो गया और दोनों के बीच में वाक में जिहा संधानम जिहा से शब्द उच्चारण होता है इत इति इतिमा महासंहिता ये सब पाँच मिलकर के महासंहिता है एवं एता महासंहिता व्याख्याता वेद संध्य ते प्रजया पशु ब्रह्मवृत अन्ना अन्नाद्यन सुवर्गेण्लोकन यहमे ऐता महासंहिता व्याख्याता वेद ये जो महासंहिता जिसकी व्याख्या हुई जिसकी उपासना करता जानता है तो उसका फल कहते प्रजया पशु ब्रह्मवचस अन्नादेन सुवर्गेण लोकन संधीयते इस फल प्राप्त करता है ये फल प्राप्नों प्रजापुत्रादी प पशुधन ब्रह्मवचस तेज वृत्तस्वाध्या तेज और अन्नादन ऐसे उपासना उपासना करता है निरंतर उसका ही चिंतन करता है जैसे शास्त्र में कहा गया यथाशास्त्रम तुल्य प्रत्यय संतति एक प्रकार ज्ञान चिंतन का लगातार चलना ये उपासना है जैसे लोक में प्रसिद्ध है राजान उपासते गुरु उपासते तो निरंतर उपास में रह कर सेवा करते तो उपासते शब्द आता है इसी प्रकार इसका चिंतन निरंतर करें तो इसका फल बताया सुवर्गण स्वर्ग लोक से भी युक्त होता है स्वर्ग प्राप्त करता है जितने उपासना है और कर्म में फल तो कहेगे फल की इच्छा हो कर के फल इच्छा करके उपासना करे तो फल प्राप्त होगा फल इच्छा रहित तो होकर करे सब कर्म और उपासना ज्ञान प्राप्ति का साधन है ये बृहदारण्य के माएगा वेदान वचन न विविधि संति यज्ञ न दान न तपसा यज्ञ दान तप कह के जितने कर्म है सब कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन है निष्काम होकर करे तो ब्रह्मसूत्र में व्यास जी ने विगा सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतिर स्ववत सर्वापेक्षा सर्वेश आश्रम कर्मण अपेक्षा आश्रमित तो कर्म की आवश्यकता है ज्ञान के लिए यज्ञादिश्रुते है क्योंकि यज्ञ ने दान न तपसा श्रुति है उसमें दया के दृष्टान्त तो अश्ववत अश्वघोड़ा जैसे ब्रह्मसूत्र में पहले विचार किया गया कर्म मोक्ष का साधन है अथवा नहीं है तो सिद्धांत हो गया कर्म मोक्ष का साधन नहीं उसके बाद आया कर्म तो मोक्ष का साधन नहीं है मोक्ष साधन ज्ञान है किंतु ज्ञान का साधन कर्म है या नहीं है तो वहाँ पूरा पीछे कहता है कर्म साधन नहीं निश्चय हो गया जैसे मोक्ष का साधन नहीं है ऐसे ज्ञान का भी साधन नहीं होगा फिर क्यों विचार करना तो सिद्धांत ही कहता नहीं ज्ञान का साधन है कर्म का सा मुख्य का साधन नहीं, नहीं होने पर भी सब कर्म उपासना ज्ञान का साधन है तो पूरा पीछे कहता है कैसे जब साधन ही नहीं तो फिर ज्ञान का साधन क्यों होगा इसलिए सिद्धांति कहता है अशोभ तो जैसे घोड़ा खेती करने के लिए लांगल खींचने के लिए घोड़े को जत जाए कहीं उसके लिए साधन नहीं हुआ तो रथ खींचने के लिए घोड़ा खींच सकता है तो लांगल खींचने के लिए साधन नहीं होने पर भी जैसे रथ खींचने के लिए घोड़ा साधन है इसी प्रकार कर्म मोक्ष का साधन नहीं होने पर भी ज्ञान का साधन है अश्वत ऐसा कहा गया तो आश्रम कर्म जितने कर्म है उपासना है सब निष्काम होकर करे तो ज्ञान प्राप्ति का साधन हो जाते हैं अभी यहाँ जप करने के लिए मंत्र है यंदसा विश्व छंदोभ्योध्यमृता संबभूव स मेन्द्रो मेधया स्णत अमृतस दैवधारणों भूयासम शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्तम कर्णाभ्या भूरिव्रुव ब्रह्मण कूशोशी मेधया पीता श्रुत मे गोपा श्री लक्ष्मी चाहने वाले ये ऐसे जप करे आगे उसके लिए होम का विधान है यश छंदसाम ऋषभ मेधा बुद्धि के लिए और जो लक्ष्मी चाहता है उसके साधन जप और होम जो बुद्धि ज्ञान चाहता है उसके लिए साधन है जो धन चाहता है उसके लिए होम कहेंगे यह छंदस्याम ऋषभ छंद वेद में जो ऋषभ ऋषभ का तो श्रेष्ठ है जैसे ओंकार है विश्वरूप सर्वे ओंकार है छंदभ्यो अधि अमृता संभव हुआ छंद से ही निकला है अमृत रूप छंद से वेद से अमृत अमृत रूप निकला अमृत अमृतरूप वेद से सम्यक उत्पन्न हुआ स मां इंद्र मेधया स्णोतु स इंद्र परमात्मा जो ओंकार कह परमात्मा स्वरूपे मेधया स्णोतु मेधा बुद्धि से पूर्ण करें करे अमृतस्य देव धारणो भूयासम हे देव अमृतस्य धारणो धारण अमृत हे ज्ञान प्राप्ति का साधन मुख्य साधन ज्ञान उसके साधन का धारण करने वाला हूँ शरीरम में विचर्सन मेरा शरीर विचर्सण हो विचक्षण हो समर्थ हो श्रवण आदि करने के लिए साधन करने के लिए जीवा में मधुमत्तमा मेरी जिहा मधुरभाषिनी हो कर्णाभ्याम भूरी विश्रुवम और कर्ण के श्रवण इंद्र के द्वारा बहुत श्रवण करो श्रवण बहुत करता हूं श्रवण करने के समर्थ हो पूरी विश्रुवम श्रवण ब्रह्मनो कोशों मेधया पीहित ये आप ओंकार को कहते हैं आप ब्रह्म के कोश हो जैसे खड़ग का कोश है कोश के अंतर्गत खड़ग है इसकी उपलब्धि होती है इस प्रकार आप में ब्रह्म की उपलब्धि होती है तो कोष उसको ढाक रखता है इस प्रकार ये पर ब्रह्म मेधया पीहित हो तो। मेधा लौकिक प्रज्ञा से ढका गया लौकिक प्रज्ञा लौकिक बुद्धि सामान्य विषय जो ज्ञान है इसके द्वारा ढका गया जितने विषय चिंतन करते हैं इतने वृत्ति होती है वो सब वृत्ति पर ब्रह्म को ढाकने वाली है बाह्य विषय चिंतन बंद करे वृत्ति नहीं हो तो स्पष्ट ब्रह्म पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा लौकिक प्रज्ञा लौकिक बुद्धि से पीहित तो आच्छादित तो ढका गया है श्रोतम में गोपायो, जो मेरा श्रवण क्या हो, उसकी रक्षा कीजिए विस्मरण नहीं हो श्रवण करते रहे आगे धन चाहने वाले धनचाह वाल होम आवहती वितन्वा कर्वाणाचीर आत्मन वाचासी मम गाव अवह लोमसा पशु सह स्वाहा आमा स्वाहा स्वाहायन ब्रह्मचारिण स्वाहा प्रमा ब्रह्मचारिण स्वाहा दमंत ब्रह्मचारिण स्वाह स्रह्मचारीण स्वाह यशोजनेशा स्वाह स्वाहा स्वाह तंत्र प्रवेशन स्वाहा सम भग प्रवेशवाह तस्मि सहस्रशाक निभागाह तयिम्रजे स्वाहा यथा यथमाशा अहर्जरम एव ब्रह्मचारीण धातरायंत सब्रतः स्वाह प्रतिशोष प्रमा भाई प्रमा प्रपद प्रमा पद्यस्व आवहती वितन्वाना आवहंती प्राप्ण करा तो विस्तार होने वाली आवहंती विस्तार करने वाले वितन्वा कुर चीर आत्मनो आत्मनो अपना चीर या चीरह्रस्व है दीर्घ हो गया छांदस प्रयोग है ये सब को प्राप्त कराए विस्तार होने वाली कौन कौन है वाषासी मावश्य वस्त्र आदि है गो आदि अन्न और पान सर्वदा ये मेरे मुझे प्राप्त हो और विस्तार होने वाले हो ऐसी प्राप्ति के लिए ये जो लक्ष्मी श्री चाहता है इसे चिंतन करके होम करें तत्व में श्रीयम आवह पहले जो प्रार्थना मेधा बुद्धि प्राप्त होने के बाद मैं सीएम आवह लक्ष्मी प्राप्त कराई तत् तो, तत्कार तो तो पहले मेधा के लिए यह मंत्र आया बुद्धि प्राप्त करने के लिए छंदश्याम यश छंदश्याम ऋषभ विस्वरूप मेधा बुद्धि के लिए प्रार्थना की बुद्धि प्राप्त होने के बाद मैं स्वयं आवह मुझे लक्ष्मी प्राप्त कराओ धन यदि बुद्धि सद्बुद्धि है तो धन प्राप्त होने पर धन उपकार के धर्म का साधन होता है यदि बुद्धि नहीं धन प्राप्त होता है तो वो धन अनर्थ करे इस श्रुति तातो मेधा प्राप्ति के बाद मुझे लक्ष्मी प्राप्त कराओ लक्ष्मी धन के उपार्जन करते हैं धन की प्राप्ति यदि होती है धर्म करने के लिए भोग करने के लिए नहीं है जितने धन प्राप्त करते उसमें बहुत धर्म में लगाना चाहिए विपरीत केवल भोग करने के लिए धन का उपयोग करते हैं वो तो पाप हो करते हैं धनोपार्जन करके उसमें धर्म करना चाहिए धर्म करने से धर्म से निष्काम करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है धन एक साधन है तो यज्ञ न दान न तपसा यज्ञ जिस प्रकार ज्ञान का साधन है दान भी ज्ञान का साधन है। धन से दान और कर्म करने के लिए भी धन आवश्यक है ये धन इसके लिए किया जाता है इसलिए बुद्धि प्राप्त हो उसके बाद मुझे लक्ष्मी प्राप्त होकर के प्रार्थना करते हैं धन कैसे लोमसाम शाम पशु पशुओं के साथ लोम वाले पशु गो आदि पशुओं के साथ धन प्राप्त हो आमाय तो ब्रह्मचारी न स्वाहा जो आचार्य पहले गृहस्थ लोग गृहस्थ पंडित ब्राह्मण वेद अध्यापन करते जो ब्रह्मचारी बालक ऐसे गुरुकुल में जाकर के रह कर के पच्चीस वर्ष उम्र तक वेद अध्ययन पूर्वक ब्रह्मचर्य अनुष्ठान करे सब करके वेद अध्ययन अंगों के साथ अध्ययन करना चाहिए और आचार्य भी चाहते हैं कि इसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए माँ आयनतु तो ब्रह्मचारी न मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए वेद अध्ययन करने के लिए विमायंत तो ब्रह्मचारी न स्वाहा विशेष विविधम आयंतु तो है मेरे माँ का था माम तो आए ब्रह्मचारी करके स्वाहा कह करके हवन करना है मन घृता आहुति अग्नि देना है बीकात विविध विविध का भिन्न भिन्न कामना वाले कोई पशु चाहने वाले कोई स्वर्ग चाहने वाले कोई ब्रह्मलोक को चाहने वाले कोई मुमुख छुहे ऐसे ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आए प्रमायंत ब्रह्मचारी ने स्वाहा प्रै प्रज्ञा अतिशय प्रज्ञा अतिशय ज्ञान प्राप्त करने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए बुद्धिमान दमायंत में दम ए अव्य द मा माँ है मा, मेरे पास दस जो दो अव्यय है उसका दम अर्थ है दम युक्त दमन इंद्रिय समय करने वाले इसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए समय में, में स एक अलगे मा है माँ आयंतु स है अव्यय इस सम अर्थ में इसे समय समयुक्त ब्रह्मचारी अंत शांत वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए यशो जने असानी स्वाहा जन लोक में यश में हूँ यशका यशस्वी यशवाला यश स्यू यशस्वी कावल विना कारण ख्याति नहीं सदाचार सत्कर्म करके वेद अध्ययन अध्यापन अपने कर्म धर्म अनुसार करके यशस्ुँ श्रेयान व्यस्सु असानी स्वाहा वश्यस श्रेयतर में हो वसुधन हे में अदिकनवा असानी भवामी स्वाहा तम ता भग प्रविशानि स्वाहा हे भगवान भग भगवा सब्दसे ऐश्वर्य मत्वअर्थ करे करके भगवान भगवत आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊँ एक हो जाऊँ सम भगव प्रविश स्वाहा ऊपर ब्रह्म मेरे में प्रवेश करें मेरे साथ एक हो मेरे ऊपर कृपा करें अंत में उनका साक्षात्कार करूँ तस्विन सहस्र सा के तस्विन सहस त्वकार हे उच्चारण करते समय त्वरकार के उच्चारण होना चाहिए नक्ष सूत्र होता है हाँ एक शांति मंत्र में आता है उसने तवका रहता था तस्मिथ तस्मिथ तव बोलना चाहिए शाहस्चार्णा के तस्मिथ के सहस्रशाखे सहस्रशाखा वाले अर्थात विभिन्न तस् के शिव विष्णु आदि स्वरूप में अनेक रूप देवता है नि भग अहम तयि सृजे स्वाहा हे भग अहम तयि निम अपने पाप किसको पाप को नष्ट करूं सब शुद्ध कर दूँ मेरे में मेरे को यथा आप प्रवतायंती यथा मासा अहर जिस प्रकार जल निन्न और चल जाते हैं यथे मांस अहर्जर अहर का तो संवत्सर दिन को अपन में से संवत्सर में मांस जैसे लीन हो जाते हैं पानी जैसे नीचे ओर चल जाता है इसी प्रकार एवं मा ब्रह्मचारी नातर सर्वतः आयनतु मेरे पास ब्रह्मचार्य को सब सब ओर आए हे धातु संबोधन ब्रह्मचार्य को मेरे पास आए सब ओर प्रतिवेशोसी प्रतिवेशो प्रतिवेश होता है पास में रहने वाले सम अपने करने के लिए स्थान जहाँ थोड़ा आराम करके रहने के लिए तो यही साफ है जिसके कारण मैं अपने सम सब नष्ट करूँ शांति कर प्राप्त करूँ प्र माँ भाई माँ का तमाम प्रभा प्रकाश हो जाइए भा दीप्त्यर्थ मा प्रकाश हो जाए प्र मा प्रपद्य पद्यस्व मुझे प्राप्त होइए आप मैं आपको प्राप्त करूं प्रार्थना है धन से कर्म करना पड़ता है कर्म से पाप क्षय होती धर्म पापम अपन उदति ज्ञानम उत्पद्यते पुनसा क्षया पाप से कर्मण इसे महाभारत में कहा इसी धन की प्रार्थना इसीलिए नहीं कि भोग के लिए भूर्भुवसुवरि एतास्रो व्याहृत तासा मुह स्मिता चतुर्थी महा महासमस प्रवेदये महई तद्ब्रह्म स्त्मा अंगान्यन्यादता भूरि व अयम लोक भुव इंतरीक्षम सुवरितसौ लोक भूर्भुव स्व तीन यहाँ तीसरा व्याहृति व्याहृति ब्रह्मा के मुख से निकला शब्द है तीन ही भू भुव शासा उ हम एक चतुर्थी महाचमस प्रवे इन तीन में से और चतुर्थी उ ये प्रसिद्ध अर्थ में एकताम चतुर्थी मा हे महाजमस्य नामक आचार्य जानने जाना क्या है चतुर्थ महई मह भूर्भुह स्व आगे मह तद्ब्रह्म वही ब्रह्म है स आत्मा वही जो ब्रह्म वह आत्मा है अंगता आ जितने सब देवता इसके अंग है सारे देवता के मिलकर के ही ब्रह्म है भूरिवा अयम लोक ये लोक भू हे भुव अंतरीक्षाकाशे सुवरित शोलोक स्वर्ग मह इत्य आदिन वाव सर्व लोकाह भूरिवा अग्नि भुवती वायु सुवरिता आदि महति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाण ज्योतिषिह भूरिवा ऋच भुवरी साम सुवरित यजुंस महई ब्रह्म ब्रह्मण वावे वेद महयिति वै प्राण भुव्तपान सुवरिव्या महैत्यन्नम वा सर्वे प्राण महये तेतास्रतुर्धा चतस्रतसय तेद स वेद ब्रह्मेस्म देवा बलिवती महति आदित्य महे आदित्य आदित्यन वावकार ये सर्वे लोका महियं आदित्य से प्रकाशित होकर श्रेष्ठ होते आदित्य के द्वारा भूरितिवा रिवा अय लोक ये लोक भू हे भुव वायु सुव आदित्य हे महति चंद्रमा है चंद्रमा वाप सर्वाणी ज्योतिषी सब प्रकाशित होते हैं महीयते सब ज्योतिषी महियंते महपूजा को प्राप्त करते हैं भूरितिवा ऋति वा ऋच रीचा हे भुव हे शाम शुभ हैजुंसी महई ब्रह्म ब्रह्मण वा सर्व सर्वेदा महियंते ब्रह्म सर्वत व्याप्त होकर ब्रह्म से ही सब श्रेष्ठ होते हैं भू रिति प्राण भुव अपान शुभ रन महति अन्न अन्न जैसे महाब्रह्म कहा था इस प्रकार अन्न वाव सर्वे प्राण अन्न से सब प्राण इंद्रिय तृप्त होते श्रेष्ठ होते ता यहा चतुश्र चतुर्धा चार हे चार चार प्रकार चार प्रकारे है चतुश्र चतुर्स व्याहृत ये व्याहृति को जो जानता है वही ब्रह्म वेद को जानता है ब्रह्म सब ब्रह्म वेद और तो ब्रह्म को जानता है सर्वस्वी देवा बलिमा भी सब उसके लिए बलि प्रदान करते हैं इसमें चार चार प्रकारे अयम लोक दूसरा अग्नि ऋग्वेद प्राण ये प्रथम ब्याहति एयम लोक अग्नि ऋग्वेद प्राण पहले भूरी वयम लोक दूसरे बार आया अयम लोक आगे भू रि ऋच पहले भू अग्नि भू रिति अयम लोक दूसरा भू अग्नि तीसरा भू रितिच आगे भू रिति प्राण ऐसा आया तो ये जो भू है अयम लोक अग्नि है ऋग्वेद है प्राण ये प्रथम हो गया फिर दूसरा है अंतरिक्ष है जो भूव है अंतरिष वायु सामानी अपान ये द्वितीय व्याहृति हो गया भूव तृतीय है स्वर्ग जो है या, आदित्यो यजुंसी व्यान इति तृतीय व्याहूर्ति शुभ और महा चतुर्थ है आदित्य चंद्रमा ब्रह्म अन्नम ये चतुर्थ व्याहूर्ति है मह इसी प्रकार प्रत्येक चार चार हुआ मह ब्रह्म है वही ब्रह्म ओंकार है क्योंकि ओंकार का ही शब्द का ही प्रकरण चल रहा है इसको जो जानता है वो ब्रह्म ओंकार को जानता है ब्रह्म की उपासना करता है उसके अनुसार अनुरूप फल प्राप्त करता है सब देवता इसके लिए जो उपासक सब अंग होकर के अपने भेंट चढ़ाते हैं उसका ही पुज, उसकी पूजा करते हैं स एस अंतरह्रदयाश है तस्म अयम पुरुषो मनोमय है अमृतो हिरणमय है अंतरेण तालुके येष स्तनवावलंबते सेंद्रयोनि यु केशा तो व्यवह्य शीर्षकपाले भूरिघ्न प्रतिष्ठति भुवती वायु पूर्व में जो कहा गया व्याहृति इसके साथ इसको मिला करके उपासना है स येषु अंतर्हदय आकाश हृदय बुद्धि के पुंडलीका कमलाकार मांसपिंड हृदय उसके अंतर्गत आकाश छिद्र है उसमें बुद्धि भी रहती हृदय में आकाश तस्मिन अयम पुरुष मानवीय इसमें पुरुष है सर्वत्र प्रसिद्ध है तो वहाँ जो आकाश है उसमें मन यह पुरुष वहाँ बुद्धि में अभिव्यक्त होने से वो पुरुष वहाँ है पुरुष है पूर्ण होने से पुरुष है पुरुष वहाँ है सर्वत्र होने से वे होने पर वहाँ अभिव्यक्ति होती वो पुरुष है मनोमय मनोमय है मन है विज्ञान तद मन के द्वारा उपलब्ध होने से मनोमय कहा अमृत है अमृत है हिरणमय ज्योतिर्मय है प्रकाश है हिरणमय अमृत हिरणमय अमृत है नित्य है अमर धर्म और ज्योतिर्मय है वो उसकी उपलब्धि के लिए जो उपासना है ऐसे उपासना परमात्मा प्राप्ति के लिए मार्ग कहते हैं किस मार्ग से जाने पर उसकी प्राप्ति होती है अंतरेण तालु के तालु के अंतरेण मुख खोलने पर तो अंत में एक स्तन लटका है दोनों तरफ तालुका तालु कहते मध्य में यह ऐसा स्तन एव अवलंबते वहाँ उपजीवा कहते नित्य लटका हुआ स्तन जैसे सा इंद्र सा इंद्र परमात्मा का मार्ग है योनिकात यह मार्ग परमात्मा प्राप्ति का यत्र सो केशांत विवर्तते ऊपर जो बाल के अंत नीचे तक उसका है केशांत रहता है उसमें व्यापह्य शीर्ष कपाले शेर में कपाल को फाड़ करके वो जाने पर उसी मार्ग से पर ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति होती भू ऐसी जो व्याहृति है अग्नि इस करके अग्नि रूप भूलोके में प्रतिष्ठित तो होता है भुवती वायु में प्रतिष्ठित तो होता है सुवर इत्यादि महति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम आप्नोति मनसस्पति वाक्पति चुष्पति श्रोतपतिर्विज्ञानपति आकाशरीर ब्रह्म सत्यात्माराम मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम ये प्राचीन योग्योपासव इसे तृतीय व्याहूर्ति आत्म आदित्य में प्रतिष्ठित होता है मह करके जो मह ब्रह्म कहा चतुर्थी व्याहृति जो अंगी है उसका बाकी सो अंग है उसमें प्रतिष्ठित होता है आपन स्वराज्यम यहाँ प्रतिष्ठा ब्रह्म शुद्ध नहीं ब्रह्म लोक में स्वराज्य को प्राप्त करता है स्वयं राजतिथि स्वराट तस्य तस्व भाराज्य स्वराज्य को प्राप्त करता है मनस्पति मनुष्य के पति सर्वात्मक ब्रह्म है ब्रह्म को प्राप्त करता है मन के पति को प्राप्त करता है सबके मन के, पती, पती, सब के पति वाह पति सबके वाहक के पति को प्राप्त करता है हो जाता है क्योंकि ब्रह्म स्वरूप हो जाता है श्रोत्रपति विज्ञान बुद्धि विज्ञानपति हो जाता है ये तत्व से ये होता है क्या होता है आकाश शरीरम ब्रह्म आकाश शरीरम या आकाश के समान सूक्ष्म जिसका शरीर ऐसे ब्रह्म स्वरूप हो जाता है ब्रह्म सत्यात्म सत्य आत्मा स्वरूप जी सत्य स्वरूप प्राणाराम प्राण में आराम प्राण में रामण करने वाला प्राणाराम है प्राणसु आरमण आक्रिया प्राणाराम अथवा तो सत्यात्म सत्य है मूर्तामूर्त स्वरूप रूप हो जाता है तो उसमें प्राण में आराम है प्राण आराम मन है आनंदम मनस्वरूप आनंद है आनंदभूत मन ही मन ही उसका आनंद स्वरूप है सुख देने वाले शांति समृद्धम अमृतम शांति है उपशम शांति भी होता है समृद्ध व्यापक ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप अथवा शांति से समृद्धि ब्रह्म की उपलब्धि होती है अमृतम वो अमर धर्म है इति प्राचीन योग्य उपास्य प्राचीन योग्य कह करके हे प्राचीन योग्य इसे तुम उपासना करो प्राचीन क्या है पूर्व कर्म उपासना करके युक्त पूर्व कर्म उपासना युक्त होकर के शुद्ध योग्य होकर के प्राचीन ही पूर्व जो कहे गए कर्म उपासना से शास्त्र भीत कर्म उपासना से उपासना से योग्य बन करके आगे इसे ब्रह्म का उपासना करो उपासो आचार्य कहते शिष्य को पृथिवीतक्षम दौर्दिशो विशा अग्निर्वायुरादित्रमा क्षत्रा आप ओषधय वनस्पत आकाश आत्माधिभूत अथाध्यात्म प्राणो बयानो पान उदान सन चक्षुश्रुत मनोवाक मंसस्नावास्तिम्जा एक अति ऋषिवोचत पांग सर्व पांगत नैव पांगतम स्मृनौती थी यहाँ उपासन उपासना कहते पृथ्वी आदि सो पांगत स्वरूप उपासना पंच संख्या से पांगत होता है एक छंदे पांच अक्षर वाले पंक्ति छंद तो ये पांगत सब कुछ पाँच पाँच है पांगत तो कह करके इसी प्रकार चिंतन उपासना करने के लिए एक यज्ञ कल्पना करते हैं पांच से यज्ञ होता है इतने होते हैं और यजमान होता है पंक्ति ऋत्विक तीन पत्नी यजमान मिलकर के कर्म से पाँच संपन्न होते हैं ये सब पंक्ति पांच पांच होने से सभी यज्ञ रूप कल्पना करते हैं ऐसे यज्ञ कल्पना करके स्वयं उससे उपासना करके स्वयं प्रजापति रूप हो जाता है कैसे पाक्त है पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश देव स्वर्ग और दिशा चार ही हो गए अबांतर दिशा मध्य में कोर्ण दिशा चारों दिशा को पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशा में आ गए अबांतर दिशा है ऐश्वर्य नरित वायुवादि ये हो गए पाँच उसके बाद अग्नि वायु आदित्य चंद्रमा नक्षत्र ये भी पाँच है दूसरा हो गया तीसरा हो गया जल आप औषधि वनस्पति आकाश और आत्मा ये पाँच हो गए इतभूत भूत संबंधी हो गया अथ अध्यात्में देह में व्यान अपान उदान सामान चार्य चुश्रोत्र मन वाग तो चर्म मंसस्नायु अस्थिमजा पाचे येदिधा ऋषि रवचत ये कथन करके ऋषि ने मंत्र ने कहा पांगत वै इदे सब कुछ पांगे पांगन पांग पांगकर्म से उपासन से पांगत रूप को प्राप्त करता है इसमें जो अलग अलग कह दिया देव दिशा अभांतर दिशा कह करके पहले हो गया लोक पृथ्वी अंतरिक्ष देव कह करके के लोक पांगतम अग्निवायु आदित्याद कह करके ये है गया देवता संबंधी पाकतः आपषधि कह करके भूत संबंधी पा, भूत पांगतम इसमें जो आत्मा कहा गया वो विराट लेना थोड़ा प्रपंच अभिमानी विराट आत्मा को लेना क्योंकि भूत अपांग में आया आगे अथ अध्या अधिभूत हो गया, गया। अब अध्यात्मम अध्यात्म में अधिभूत अध्यात्म भी लेना इतना अधिभूत जो कह दिया अधिभूत है अध्यात्म अधिलोक तीनों हो गए आगे अथ अध्यात्म कह करके अध्यात्म भी आ गया प्राणादि वायु प्राण प्राण प्राण बयान आदि ये वायु संबंधी पाँगते हैं चक्षुरादि संबंधी पाँगते अचरमादि धातु चर्म अस्थि मजाई धारणा धातु कहते हैं इसको अस्थि मज्जा मजा आदि ये सब अध्यात्म हो गया स सा सारे पा, पांच पांच कह करके बाहरी भी पाँच देह केन्द्र सब से सब कुछ पाँगते हैं आध्यात्मिक पांगते हैं भी पांगते इसी पांगत के द्वारा सर्व विराट रूप को प्राप्त करता है प्रजापति हो जाता है ओम ब्रह्म ओमतीदन कृतिरह स्म वाप्योस ओमति सायन ओं सोमीति श्राश सी ओम अधरु प्रतिगर प्रतिगृण्णति ब्रह्मा प्रसोति ओमिति अग्निहोत्र मनुजाति ओमिति ब्रह्मण प्रवक्षना ब्रह्मो पापनवा ब्रह्मनोति व्याहृत्यात्मक जो ब्रह्म उसका उपासना अभी पाक स्वरूप उपासना का अभी सब उपासना रूप ओंकार का जितने उपासना है सबसे मूल होता है ओंकार उपासना अन्य उपासना उसका अंग उसे ओंकार उपासना करते हैं ओंकार की उपासना परब्रह्म दृष्टि से अपर दृष्टि से दोनों प्रकार प्रश्न उपनिषद में कहा है परब्रह्म प्राप्ति का साधन अपरब्रह्म प्राप्ति का साधन भी ओंकार है ओंकार परब्रह्म का आलंबन है और प्रति कवि है जैसे विष्णु की प्रतीक है सालग्राम सालग्राम में विष्णु दृष्टि करे के उपासना करते हैं ओंकार शब्द में परब्रह्म ब्रह्म दृष्टि करके वह परब्रह्म का प्रतीक कहे इसी प्रकार चिंतन उपासना करें और परब्रह्म का वाचक भी है तो ये उसका उपासना के लिए ओम इति ब्रह्म ओम यह ब्रह्म है ओम शब्द ओम ये शब्द उच्चारण करके ये ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे ओम शब्द सूर्यमान शब्द प्रतीक कहे ब्रह्म दृष्टि से उसका उपासना करें लिपि नहीं शब्द ओम ऐसे शब्द उच्चारण करने से शब्द में ब्रह्म दृष्टि और उसमें शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है ओम शब्द कहने पर जिस अर्थ का स्मरण होता है घटक कहने पर जिस अर्थ का स्मरण होता है वो घटक अर्थ होता है इस प्रकार तो ओम कहने से कुछ अन्य नाम रूप नहीं शुद्ध स्वरूप है चिद रूप ज्ञान है भान है वो स्फुरन है वही ब्रह्म है ओमितदम सर्वम ये सब कुछ ओम है सब कुछ ओम क्योंकि सब कुछ जितने है सबका वाचक शब्द है और सर्ववाचक शब्द अकार पूर्वक इसे सब ओम हो गया ओम शब्द स्वरूप कुछ ओमित तत्त अनुकृतिर् हस मे ओम ये शब्द है अनुकरण के अनुमति देने के लिए ओम ऐसे कहते हैं ये सब कुछ ओम कह करके अनुकृतिर् हस्म वा ये प्रसिद्ध है अभी ओ श्रवय ती ओ श्रावय ऐसे कहने पर ओ मंत्र बोलकर सुनाते हैं मंत्र कर्म अनुष्ठान करते समय ऐसे कहते हैं ओ श्राव ओ श्रावय ऐसे प्रेरणा देते हैं कहते तो फिर उसका उच्चार उस मंत्र बोलकर श्रावय आ श्रावयती फिर उसके उच्चारण करते हैं ओमति सामानी सामान्य श्याम गायन करने वाले उद्गाता ओम कह करके उच्चारण करके श्याम करते हैं ओम सोमति सं सन ओम सोम कह करके ऋग्वेद वाले जो शत्रस्तुति करते ऐसे ओम सम कह करके स्तुति करते हैं यजुर्वेद के अधर् ऋत्तिज होता है ओमिति इतिरु प्रतिगरम प्रतिगढ़ाती ओम कह करके अधरु यजुर्वेदिक प्रतिगर का उच्चारण करता है प्रतिगृहणाति प्रतिग्रह होता है ओम अथा इस मंत्र है प्रतिग्रह का उच्चारण करता है ओम इति ब्रह्म प्रस ब्रह्म प्रसूति ओम इसे कह करके ब्रह्मा स्तुति करता है अनु अनुमति देता है ओमिति अग्निहोत्रम अनुजानाति अग्निहोत्र करने के लिए ओम कह करके अनुमति देता है कोई कहता है अग्निहोत्र करें तो ओम कह करके अनुमति देता है करो कोई करना चाहता है तो कहते हैं ओम इसे कहते अनुमति देता है अनुजाना थी ओम इति सामान्य लोग में भी कोई कुछ कहता है तो स्वीकार करने के लिए ओम जिसे हम हाँ कर देते हैं इसे ओम हाँ कह देते संस्कृति में आम आम आम को हाम कर देते ओम को हूँ कर देते हैं ओम ऐसे अनुमति देने के लिए कहा जाता है ओम इति ब्राह्मण प्रवचन आह ब्रह्म उपाप वाणीति ब्राह्मण प्रवचन वेद अध्ययन करते समय आ, पहले अध्ययन के पहले ओम कह करके वेद वेदाध्ययन करता है प्रवचन प्रव आगे कहें उच्चारण करेगा तो अध्ययन करेगा तो पहले ओम कहता है ब्रह्म उपाप नवानीति इसे ब्रह्म को प्राप्त करता है इसी ब्रह्म वेद है उसको मैं प्राप्त करूँ इस अभिप्राय से ओम कह करके मंत्र उच्चारण करता है उसे ब्रह्म वेद को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म का अर्थ वेद ने सत्य हैं अथा ब्रह्म पर ब्रह्म आत्मस्वरूप उसको प्राप्त करता है इसे ओम कह करके ब्रह्म उपापनौती ब्रह्म उपापन। ब्रह्म को ही प्राप्त करता है ओंकार के द्वारा ओंकार ब्रह्म को प्राप्त करता है ब्रह्म की उपासना करता है पर ब्रह्म अपर ब्रह्म पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की उपासना होती अपर ब्रह्म है उसका ज्ञान होने पर पर ब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा उपासना करके ब्रह्मलोक लोग जा करके वहाँ क्रम से ब्रह्म ज्ञान होने से पर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है अभी ज्ञान से उपासना से स्वराज्य को प्राप्त करता है कहा यदि उपासना से स्वराज की प्राप्ति हो जाती है ज्ञान से मुखो मोक्ष हो जाता है तो उपासना तो अच्छा है ज्ञान नहीं होता तो उपासना करें तो जितने श्रुति में स्मृति में कर्म विधान किए गए और कर्म व्यर्थ है कर्म क्यों करना कष्टम कर्म कर्म बड़ा कष्ट है कोई कोई कहते जन्म उ रखना बड़ा कठिन है संध्या बदन करना बस संन्यास लेना है संन्यास लेना तो ठीक है वैराग्यपूर्वक ठीक है किन्तु जाने होने से संध्या करना गायत्री मंत्र जपना करना पड़ता है इसलिए अच्छा ये संन्यास ले लो ये अर्थ अच्छा नहीं कष्ट समझ करके करने का नहीं कर्म में कष्ट सो करके कर्म अनर्थ के फिर कर्म करना क्या जरूरत है ये प्राप्त होने पर ये कहते हैं कर्म भी पुरुषार्थ साधन मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म भी साधन जितने कर्म है सर्वापेक्षा चत श्रुति ब्रह्म सूत्र में व्यास जी कहते इसलिए यहाँ कहते तो कर्म करना चाहिए सब कुछ करना चाहिए वेदाध्यन के बाद रितम ऋत्याय प्रवचने सत्य स्वाध्याय प्रवचने तप्च स्वाध्याय प्रवचने दमश स्वाध्याय प्रवचने शमश स्वाध्याय प्रवचने अग्नयश् स्वाध्याय प्रवचने अग्निहोत्र प्रवचने अतिथयश स्वाध्याय प्रवचने मानुष स्वाध्याय प्रवचने प्रजा चवाध्याय प्रवचने प्रजनश स्वाध्याय प्रवचन प्रवचने प्रजाति स्वाध्याय प्रवचने सत्यमित सत्यवधितर तपति तपोनष्ठ पौरसिष्टिस्ध्याय प्रवचने वेति मौद्गल्य तितपस्तप ऋतच स्वाध्याय प्रवचने ऋत अनुष्ठान करना चाहिए व्याख्यान क्या है पहले रितम और सत्यम यथाशास्त्र ज्ञान होता है तो रित है उसके बाद शरीर इंद्र के द्वारा करते हैं तो सत्य होता है ये स्वाध्याय प्रवचन जो स्वाध्याय प्रवचन से सबके साथ जोड़ते हैं कर्म करते समय उपासना करते समय जो भी करे स्वाध्याय और प्रवचन अवश्य करना चाहिए स्वाध्याय उसका अध्ययन अध्यापन प्रवचन ये अवश्य करना चाहिए वेद का और अपने अपनी शाखा वेद का पारायण अध्ययन करते रहना चाहिए तो वेद का अध्ययन और अध्यापन जो गुरुकुल वास करके अध्ययन करते आगे हमेशा जीवन भर अध्ययन करें और अध्यापन भी करे अवश्य करने के लिए सब के साथ स्वाध्याय प्रवचन च स्वाध्याय प्रवचन सब के साथ कुछ भी करने पर स्वाध्याय प्रवचन को छोड़ना नहीं कहता हमको समय कहाँ है समय कहाँ नहीं उसके साथ ही करना ही पड़ेगा कुछ भी करे तो वे तो अध्ययन अध्यापन करना ही चाहिए रिता शास्त्रार्थ का दृढ़ निश्चय मन में उसको फिर शरीर के द्वारा अनुष्ठान करना सत्यम तपस्या स्वाध्याय प्रवशनच तप भी करना है कहते है हम गृहस्थलोक क्या तप करेंगे तप के लिए गृहस्थलोक के बहुत कृष्ठ चांद्रायण आदि व्रत है और सवनाश्रम धर्मानुष्ठान भी तप है इंद्रिया मन की एकाग्रता भी तप है ये तपस्त सबको करना है दमश्च स्वाध्याय इंद्रिय दमन इंद्रिय दमन बाह्य इंद्रिय दमन करने के लिए कोई भी हो बाह्य इंद्रिय का जितने आवश्यक है इतने उपयोग व्यवहार करे बाकी उसको दमन व्यर्थ नहीं निषिद्ध चिंतन निषिद्ध दर्शन निषिद्ध इंद्रिय प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और समस् स्वाध्याय प्रवचन समय अंतकण उपसम ये भी चाहिए अग्निश्च स्वाध्याय प्रवचन च अग्निकर्म भी करना चाहिए स्वाध्याय प्रवचन भी करना है अग्निहोत्र अग्नि अग्नि है अग्नि का आधार पहले अग्निश्चय अग्नि का आधान करना है अग्नि आधार करने के बाद अग्निहोत्र भी करना है साध्या प्रवचन भी करना है अतिथिश्च और अतिथि पूजा भी करनी है श्रद्धा प्रवचनच नहीं कि किसको कोई वेद पढ़ लिया कुछ आत अतिथि को पूछेगा नहीं यमराज भी अतिथि सत्कार करते हैं इसलिए अतिथि का सत्कार करना चाहिए गृहस्थ को तो अवश्य करना चाहिए मानु समझ श्रद्धा मानुष है लौकिक व्यवहार भी करना है प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च प्रजा है प्रजा उत्पा उत्पन्न होना चाहिए गृहत्व को पुत्र यदि पुत्र नहीं होता है तो पुत्र काम इष्टि आदि करनी चाहिए पुत्र कामिष्टि कामे पुत्र कामना के लिए इष्टि याग आदि करना करके पुत्र होना चाहिए गृहत्व होने पर प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च प्रजनच्च प्रजा के हो गया प्रजन प्रजन है प्रजा हो गया तो प्रजन है ऋतु काल में भारी आगमन प्रजन प्रजा उत्पन्न होना चाहिए पुत्र नहीं होता है तो पुत्रिष्ट आदि आय करना चाहिए प्रजनन होता है ऋतु काल में भारी आगमन प्रजन से गृहस्थ के लिए प्रजन से स्वाध्याय प्रवचन च प्रजाति पौत्र पुत्र के भी विवाह करा करके पौत्र होना चाहिए प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचन गृहस्वन पर अपना पुत्र भी हो और पुत्र का विवाह कराना पुत्र पौत्र हो सब ये इतने कहने के बाद ये सब जितने सत्यमिति सत्यवचा राथी तरह राथी तरह राथी तरह के अपत्य है सत्यम बचो यशे स सत्य बचा सत्य भाषण करने वाले कते सत्यमिति सबसे बड़ा तप है सत्यमिति सत्य ही सबसे बड़ा तप है करना चाहिए सत्य अवश्य भाषण करना चाहिए सबसे श्रेष्ठ है इसे तरह आचार्य कहते हैं तप थे तपोनिष्ठ पौर सृष्टि पौर सृष्टि है, पोरी शिट्री। पोरी शिट्री है का अपत्य पौर कहते हैं तप करना चाहिए तपोनित्य हमेशा ही तप करने वाले कहते तपो तप ही करना चाहिए तप अवश्य ही तप सौसे श्रेष्ठ है सत्य ही अनुष्ठान करना चाहिए सत्य श्रेष्ठ है ये राथीतर कहते हैं सृष्टि कहते तप सौ श्रेष्ठ है तप अवश्य करना चाहिए और के नायक नाम है मौद्गल के अपत्य मौद्गल है आचार्य कहते स्वाध्याय प्रवचन एव इति सौसे श्रेष्ठ है सत्य और तप इनसे भी श्रेष्ठ है स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्याय वेद अध्ययन प्रवचन अध्यापन ये सौसे श्रेष्ठ है यही करना चाहिए स्वाध्याय प्रवचन एव यही करना अवश्य चाहिए सबके साथ साध्याय प्रवचन आया नायक मौधगल कहते हैं आगे श्रुति कहती तद्धि तपस्त तद्धि तप ही क्योंकि वही तप है वही तप है वही तप वही तप करके श्रुति कहती साध्या प्रवचन ही तप है इसलिए साध्या प्रवचन का त्याग किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार कभी भी नहीं करना चाहिए अवश्य ही साध्या प्रवचन करना चाहिए वेद का अध्ययन अध्यापन संन्यासी महात्मा के लिए वेदांत सवर्ण वेदांत का चिंतन बार बार उसका श्रवण चिंतन वही सबसे श्रेष्ठ है उसको छोड़ करके जो अल्प बुद्धि वाले अन्य साधना करना चाहते हैं उसको कहते हैं आरूढ़ पतिता ऊपर चढ़ा नीचे गिरा सन्यास्य श्रवण कुरिया तो संयासी का ही अधिकार श्रवण करने के लिए सन्यासी का परम कर्तव्य अन्य का तो करेंगे सन्यासी का यही कर्तव्य अन्य आश्रम धर्म ब्रह्मचारी गृहस्थ अवसा में कुछ नियम है नियम पालन करना चाहिए सब नियम पालन करते करते समय कम मिलता है तो आगे जब वैराग्य हो जाता है पर ब्रह्म साक्षात्कार की इच्छा है जो जब निश्चय हो गया में नहीं जाना जब तक तो में जाने की शंका है तब तो तक तो ब्रह्मचारी होते हैं उनको कहते उपकुर्बान आगे ब्रह्मचारी जब निश्चय हो गया गृहस्थाश्र में नहीं जाता है तो नष्टि का हुआ नाष्टीय ब्रह्मचारी होकर के वेदाध्ययन गुरुकुलवास नाष्टीय ब्रह्मचारी का ये है आजीवन गुरुकुलवास वेदाध्ययन करना सेवा करके उपासना करना है और उसमें जब वैराग्य हो जाता है अंत को शुद्ध होता है तो वैराग्य होता ही है, तो संन्यास सन्यास लेने के बाद वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन ही करना है और कुछ संध्या बंधन अग्निहोत्र ये सब कुछ गृहस्थ ब्रह्मचारी का धर्म कुछ नहीं अन्य तप अन्य कर्म अन्य साधन किस नहीं केवल वेदांत श्रवर्ण मनन नहीं दिदासना ये ऊपर सन्यास को जा करके वो नहीं कह कर, कर करके फिर नीचे आते तो आरूढ़ पति तो। एक एक कर लेडी, करम लेडी न्याय करम लेडी हाथ को चाटता है लड्डू हाथ में उसको फेंक करके पा चाटता है बड़ा मीठा लगता है लड्डू तो फेंक दिया उसमें थोड़ा हाथ में लगा है तो मीठा बड़ा स्वादिष्ट है करम लेढ़ी न्याय इसलिए सबसे श्रेष्ठ है वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन तत् चिंतनम तत्कथनमूनम तत् प्रबोधनम ये तद एक परत ब्रह्माभ्यास विदुर्बुदा ये ब्रह्माभ्यास निधिध्यासनात्मक है उसका चिंतन उसका कथन अन्नम तत्प्रबोधनम परस्पर उसको बताना जो समझा हुआ है उसके स्पष्टीकरण करने के लिए आपस में विचार करने पर ऐसे शंका समाधान करके दृढ़ होता है निश्चय होता है समझ लिया तो भी दृढ़ नहीं होता है दृढ़ होने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ता है किसी नया स्थान को नया ग्राम नगर आदि में गए रास्ता भूल जाते हैं पता चलते चलते मार्ग भूल जाते हैं कुछ दिन चलने के बाद इतना अभ्यास हो जाता है पहले पहले तो देखते हैं यहाँ पेड़ है यहाँ इस मकान इधर बाइन चलना पड़ेगा उसके बाद उसके बाद डाइनी चलना पड़ेगा कहाँ सीधा चलना पड़ेगा नगर में बड़े कठिन है किंतु चलते चलते फिर अभ्यास हो जाता है और आगे कुछ देखना नहीं पड़ता है बाएं डैन सोचना नहीं पड़ता है अपने आप पैर बाएँ डैन अपने आप चलते हैं अभ्यास होने पर इसी प्रकार त्वम पद का लक्ष्यार्थ क्या है वाच्यार्थ क्या है तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है सूक्षण सर्व क्या है चिदाभाष कहाँ कैसा है लिंग क्या है। सर्व क्या है शिक्षण सर्व क्या है दोनों में भेद है ना हाँ कोई कोई का कदम भेद है सूक्षण स्वर लिंग क्या है स्थूल स्वर क्या है कारण शर क्या है जागृत अवस्था में कारण शर है क्या नहीं है सूक्ष्म स्वर सपना अवस्था में स्थूल सर है या नहीं, नहीं। कारण है स्र् और सुश्रुति अवस्था में कारण स्वर है हाँ ये कारण स्वर क्या है सूक्ष्म क्या है ये सब चिंतन समझने के बाद बार बार चिंतन करके दृढ़ तम तो शब्द का लक्षार्थ यदि मन में दृढ़ हो जाए अहम् अस्मि ब्रह्म चिंतन करते समय अहम् कहते समय ही लक्षार्थ उपस्थित हो जाए अहम् ब्रह्म ये संशय होता है नहीं चिंतन हो पाता है क्यों अहम् शब्द का लक्ष्यार्थ नहीं उपस्थित नहीं होता है मन समझ लिया लक्ष्यार्थ है कुटस्थ चैतन्य किन्तु अहम कहते समय दे उपस्थित होता है तो ब्रह्म कैसे होगा कोई अहम ब्रह्म चिंतन करता है तो अपने आप कभी भसता है मैं मेरी देह कैसे ब्रह्म होगा अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म गुरुजी कहते तो कल चलो थोड़ा जप कर लो <laughs> सन्यास लेकर कोई उसको अहम ब्रह्मास्मि जप करने लगा दिखाते ये तो कभी नहीं है तो भी गुरुजी ने उपदेश किया तो थोड़ा जप कर लो अहम कैसे ब्रह्म होगा एक कारण है अहम शब्द का लक्ष्यार्थ तो, उपस्थित तो नहीं होता है समझने के बाद भी जब तक लक्ष्यार्थ में संशय विपरय रहित तो ज्ञान नहीं होता है तब तक तो, तो ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं पहले लक्ष्यार्थ में निश्चय होने के लिए इसलिए साध्या प्रवचन और वेद संन्यासी के लिए वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन तत्न चिंतनम तत्कथनमोन् तत्प्रबोधनम ऐसे ये तदेगा परत्व ज किस प्रकार उसमें रहना इसको कहते ब्रह्माभ्यास ये निरंतर करना चाहिए सबसे बड़ा तभेद तद्धि तपस्त तप तो स्वाध्याय प्रवचन तब है अब यहाँ अहम वृक्ष स्वाध्याय मंत्र विद्या प्राप्ति के लिए ये मंत्र शांति पाठ में बोलते हैं इसका बार बार आवृ इसके आवृत्ति करें तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है अहम वृक्ष से रे रिवा की पृष्ठी रे रिवर्ध पवित्र वाजिनी व सुमेधा मृतोक्षत त्रिशंकोर वेदावचनम अहम वृक्ष से रेरिवा ये वृक्ष संसार वृक्ष का रेरिवा का थे छेदन करने वाले और उसका अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करने वाला प्रेरणा करने वाला मैं हूँ कीर्ति पृष्ठम गिरे पृष्ठम रिव मेरी कीर्ति है ख्याति गिरी के पृष्ठ बहुत ऊँचा है ऊर्ध पवित्रो ऊर्धम पवित्र पवित्र ये ऊर्ध ब्रह्म पवित्रः पवित्र है ज्ञान संशय नहीं ही ज्ञान सदृश पवित्रमे विद्य ज्ञान प्रकाशय ज्ञा। ब्रह्म जिसका ऊर्ध ब्रह्म पवित्र शब्द है ज्ञान ज्ञान से प्रकाशित तो होता है ब्रह्म अर्थात ऊर्ध्रह्म से अभिव्यक्त होता है ये यध्व पवित्र ऊर्ध्रह्म पवित्र से ज्ञान लेकर के ज्ञान प्रकाश्यम यस्य यर्थात मेरे ज्ञान के द्वारा ब्रह्म प्रकाश प्रकाश्य हो अर्थात ब्रह्म का ज्ञान मुझे हो ऐसे ऊर्धव पवित्रो अहम मैं ऊर्धव ज्ञान प्रकाश जिसका हो और वाजिनव वा स्वमृतमस्मि वाजम अन्न जिसमें हे वाजिन सूर्य है सूर्य में जिस प्रकार अमृतत्व अमृतत्व इसी प्रकार मैं स्वमृतमस्मी ब्रह्म में, में जे सूर्य में जिस प्रकार है इस प्रकार में ही अमृत तत्व हो अमृत स्वरूप हो वाजिन इव सूर्य में जैसे जैसे सूर्य में आत्मतत्व तो शुद्ध है इसी प्रकार में ही ऐसा शुद्ध आत्मतत्व हो हो जाऊं द्रविणम सवरचस द्रविण है धन सवरचस द्वितीय माना जिसका है वो द्रविण सबरचस में हो जाऊँ सुमेधा अमृतोक्षित सुष्टु मेधा मेधा बुद्धि सुमेधा आत्मतत्व प्रकाशन करने के लिए सुष्टु मेधा ये सर्वजक्षण सुमेधा मैं हूँ सुमेधा अमृतोक्षित अमृत न उक्षित अमृत से सेचन क्या गया अमृतोक्षित अमृत से सिक्त और अमृधर अमृत अमृत अक्षित काक्षिण अभ्य अमृतस्वरूप मे हूँ ये त्रिशंको वेदावचन <coughs> त्रिशंकु के महर्षि के वेद का ज्ञान के पश्चात कथन वेदन ज्ञान के पश्चात त्रिशंकु महर्षि ने कहा ये मंत्र का जप किया जाता है ब्रह्म विद्या के लिए अहम वृक्ष से रेवा मंत्र से त्रिशंक ऋषि पंक्तिंद परमात्मा देवता ब्रह्म विद्यार्थे जपे विनियोगन्यास आदि करके ये मंत्र का जप करना चाहिए ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए अहम वृक्ष से मंत्रस्य मंत्र से ऋषि कौन है परमात्मा देवता इतने याद रखना ना ब्रह्म विद्यार्थी जप विनियोग कह करके ये मंत्र का जप किया जाता है जब बैठ कर के ध्यान करते इस मंत्र का इस प्रकार जप करे ब्रह्म विद्या प्राप्ति का साधन है इसलिए शांति पाठ में इसको रोज पढ़ते हैं आगे उपदेश करते हैं ब्रह्म ज्ञान होने के पहले यह अवश्य करना चाहिए गुरुकुल में जब वेद अध्ययन करता है उसके बाद वेद अध्ययन के पश्चात आचार्य से समावर्तन अनुमति लेकर के गृहस्थ आश्रम आता है तो उस समय आचार्य उसको उपदेश करते हैं ज्ञान होने के पहले स्रौत स्मार्त कर्म अवश्य करना चाहिए इसलिए अनुशासन करते उपदेश करते हैं इससे शुद्ध होने पर ही आगे ब्रह्म ज्ञान होगा अंतकुरशु के लिए अवश्य ही आश्रमित कर्म करना चाहिए वेदमुचार्यंति वाचिन सत्यं वद धर्म चर स्वाध्याया प्रमद आचार्याय प्रिय धनमा प्रजातंतुम्यवचेत् सत्या प्रमादित धर्म न प्रमादित कुशला न प्रमादित भूत्य न प्रमादित स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादित वेदम अनुच् वेद के का उच्चारण करने के बाद पढ़ने के बाद पढ़ाने के बाद आचार्य अंत्यवासन अनुसारती आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं सत्यम सत्य भाषण करने के लिए पहला उपदेश है सत्यम सबसे बड़ा साधन सब जितने हो जाए किसी अवस्था में सत्य भाषण करना चाहिए धर्मम चर जब भी धर्म अवश्य ही करो साध्यान मा प्रमाद साध्या से प्रमाद नहीं करो अवश्य ही अध्ययन करो वेदाध्ययन जितना अध्ययन किया है उसके प्रमाद क्या है विस्मरण हो जाना भूल जाना भूलना नहीं जितने अध्ययन करते उसको भूलना पाप है विस्मरण नहीं करना चाहिए प्रमाद नहीं करना चाहिए उसकी आवृत्ति करती रहनी चाहिए आचार्य आचार्य प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंत माँ व्यवच्छेद थी जब समावर्तन होता है आगे जाएगा आचार्य का अनुमति ले करके जो आचार्य के प्रिय धन उनको दे करके अपने गृहस्थाश्र में जाए प्रजातंत्र का उच्छेद नहीं करे पुत्र पौत्र आदि गृहस्थाश्र में पत्नी ग्रहण करते पुत्र हो पुत्र को सन्मार्ग में लगाए पुत्र का विवाह करा करे पौत्र आदि हो ये प्रजा का जो तंतु पुत्र पौत्र आदि वंश का उच्छेद नहीं करें आगे पुत्र पौत्र आदि श्राद्ध पिंडदान आदि करते हैं तो पितृलों का उद्धार होता है इसलिए पुत्र होना चाहिए जिनके पुत्र नहीं होता वो फिर कहीं ले करके पालन करके यज्ञ पित्र संस्कार विवाह आदि कराते हैं और पिंडदान कर सकता है सत्यान प्रमोदितव्यम सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए अर्थात तो कभी विस्मरण से किसी परिस्थिति में भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए धर्मान प्रमोधितव्यम कर्म करने के लिए जो आश्रम भी तो कर्म धर्म अनुष्ठान करना है प्रमाद नहीं क्या घर में गए अभी तो कोई गुरु जी नहीं डांटने के लिए सो गए इतने दिन तक तो, तो रोज प्रातःकाल उठना पड़ता था और जो घर में जाए क्या करेंगे आराम से सो जा और कौन डांटने वाला ऐसा नहीं गुरु रहे नहीं रहे कहीं के होते यदि पास में है तो ठीक है चलेगे तो सो जाओ नहीं जाने पर चलता है तो कोई पता नहीं चलेगा अभी कोई कोई ऐसे करते बहुत लोग हैं नहीं जाने पर पता नहीं चलेगा सोच करके नहीं आते ऐसे कोई कोई कर लेते उस सत्य पता नहीं चलेगा इतने सौ महात्मा है नहीं जाए तो क्या हो गया एक किसको दिखाने के लिए नहीं अपना कर्तव्य पालन प्रमाद नहीं करना चाहिए जो अभ्यास आदत है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए किसी परिस परिस्थिति में कहीं भी रहे ऐसे महात्मा है जो अपने आप प्रातःकाल जगना और रात को महिमून पाठ करना अपने नियम से करते हैं हमारे से अध्ययन क्या ये बैठे स्वामी नारायण मंगलाश्रम में रहते हैं कहीं भी रहे कभी उनके पूछो मंगलाश्रम में पूछो क्या करते हैं प्रातःकाल उठना है उठ के अपने नित्य कर्म करना रात को महिमन पाठ करना नियम है अपने आप करना वो नहीं कि कोई कहता है कोई डांटेगा तो करेगा ऐसा नहीं अपने आप करना कहीं भी हो किसी प्रकार हो ऐसे बहुत महात्मा है और कोई हमको पता नहीं बहुत ऐसे अपने आप करते ही हैं उठना जगना प्रातःकाल चार अथवा उसके पहले जग करके तैयार होकर के अवश्य ही कुछ अपने नित्य कर्म करना है रात को महिमन पाठक आगे दिन में भी दिन में भी अध्ययन अध्यापन करना कराना उसके बाद कुछ नहीं मिले तो अपने आप ही कोई ग्रंथ ले के प्रारंभ से आगे तक विचार करते ऐसे करना होता है ये प्रमाद नहीं करना चाहिए उसको अवश्य ही करना चाहिए सत्या न प्रमाद धर्म न प्रमादितव्यम कुशल से कुशल कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए भूते ऐश्वर्य के लिए कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमादितव्यम अस्वाध्याय प्रवचन तो अवश्य करना चाहिए कभी प्रमाद नहीं करे अवश्य करना चाहिए देव पितृकार्याभ्याम न प्रमादितव्यम मातृदेव भव पितृदे बव आचार्यदेव अतिथिदेव यनपद्या कर्मा तेवितव्या नो इतरा यकता नो इतरा ये केचाश्मेयांसु ब्राह्मण त्यसन प्रश्वित प्रश्वसीव सया दया दिया दृया द ध्या दथ ये कर्म विचिकित्सा विचिकित्सावा स्यात् ये त्रह्मण समर्षि युक्ता आयुता अलुक्षा धर्मका स्यु ते त्र वर्तेर तथा त्र वर्तेताता अथाव्याख्या ब्राह्मण समर्षिण युक्ता आयुता अलुक्षा धर्मका स्यु यहां तेसु वर्तेरन तथा तेज वर्ते था आदेश है सपदेश है सेदोपनिषदुशनमुपासीवतुपा देव पितृदेवता पितृ कार्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए देवता के लिए यज्ञ आदि यज्ञादि आदि करना चाहिए पितृ के श्राद्धतर्पण अवश्य करना चाहिए मातृदेव तो भवो माता देवयश्य माता देवता जैसे पूज्य है देवताओं के जैसे माता की सेवा जिनकी माता है जब तक है में वो माता सेवा अवश्य करे पितृदेव भव पिता भी है गृहस्ता समेत तो पिता के देवता जैसे पूज्य है जैसा भी हो पूजा करना है उनकी सेवा करनी है दो नहीं निकालना है आचार्य देवो भवो शिष्य को गुरुकुल में रहते आचार्य देवो ऐसे आचार्य में देवत्व तो दृष्टि परमात्मा दृष्टि ऐसे दृष्टि करके उपासना करने से ही ज्ञान होगा अतिथि देवोभव अतिथि कोई आते हैं तो सत्कार करें देवता दृष्टि करके पूजा करें जैसे अमराज ने नचिकेता को अतिथि माना गृहस्थ किस प्रकार अतिथि सेवा यानि अनवद्यानि कर्माणी तानी सेवित व्याणी नो दोष अनवध्य निर्दुष्ट कर्म है जो शास्त्र निषिद्ध नहीं है वही तुमको करना चाहिए अन्य नहीं है निषिद्ध अनिषिद्ध कर्म जो विहित कर्म करना चाहिए निषिद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए यानी अस्माकम सुचरिता नौ इतराणी हमारे द्वारा जो सुचरित है विहित कर्म है अनिंदित कर्म है वही तुमको करना चाहिए नौ इतराणी कोई आचार्य कुछ करते हैं निषिद्ध कर्म गलत हो जाता है तो उसको शिष्य अनुकरण नहीं करे कहीं कहीं आचार्य गुरु ने इसे क्या करके शिष्य उसके अनुकरण कर लेते हैं अनुकरण करके उसमें आगे बढ़ जाते हैं वो नहीं करना चाहिए ये के चम श्रेयांश ब्राह्मण जो हमसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणे, तेसाम तेषा तोया आसन न प्रश्दित प्रश्सितव्यम उनको आसन दे करके समापन न करना चाहिए और दूसरे कहते आसने न प्रश्वसितव्यम वो आसने बैठे है तो आप वहाँ श्वास प्रश्वास भी नहीं लेना अर्थात कुछ नहीं करें कि उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना आसने उपविष्टे न प्रशसितव्यम श्वास भी नहीं लेना अर्थात स्वास्थ्य आवश्यक लेना है अधिक है नहीं करना मतलब श्वास भी नहीं लेना कहने का अभिपराय और कुछ नहीं शांत होकर के उनकी आज्ञा के लिए उनकी सेवा के लिए उनके प्रति ध्यान करके रहना चाहिए अर्थात ऐसा ही सेवा करना चाहिए श्रद्धा दान करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक अश्रद्धा अध्ययम कुछ भी देते हैं असद्धा के श्रद्धा के बिना नहीं देना चाहिए कभी कर्म करते समय ब्राह्मण कहते हैं इसमें इतने दक्षिणा देगा इतने दे, हाँ दक्षिणा चढ़ाओ तो ये बने बार दक्षिणा दक्षिणा कहते लो <laughs> देना तो है अंदर क्रोधे कितने बार दे ले लो अरे ये कहे पत्नी कह दे दो कभी ले लो ऐसे नहीं वही देना है श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए अश्रद्धा से नहीं श्रद्धा भक्तिपूर्वक देनी चाहिए ब्राह्मण को तो कहना चाहिए जहाँ आवश्यक देना चाहिए उनको याद दिला देते हैं और कभी तो एक रुपया रखा जाता है उसको भी बार बार देते हैं जहाँ दक्षिणा उसकी एक रुपया दे दिया वो रख दिया फिर लाया उसको दे दिया क्या एक साथ अंत में देंगे वही एक रुपया में सब चलता रहता है कभी एक रुपया चल रहा था <laughs> अभी तो दान जो माँगने वाले उनको एक रुपया देने पर मना करते हैं बोले कि चाय भी नहीं मिलेगी क्या करेंगे उसमें से तो श्रद्धा दान करते समय असद्धा से नहीं देनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक भक्तिपूर्वक देनी चाहिए अरु दान करते बाए हाथों से नहीं देना चाहिए डाइने से देना चाहिए कुछ लेना कुछ देना ये हाथ प्रयोग करना चाहिए ये हाथ प्रयोग नहीं करना चाहिए बहुत लोग को मालूम नहीं गुरु के पास ये पुस्तक उठा देंगे तो ऐसा उठा देंगे नहीं तो कोई कोई क्या करेंगे देना है इतने करके रख दिया यहाँ बैठ आचार्य गुरु है यहाँ बैठे वहाँ खड़े होकर के ऐसा रख दिया मतलब तुम लेना है तो हाथ से हमारे हाथ से लो वो देना है यहाँ आकर नहीं देंगे ऐसा रख दिया कोई हाथ पूछने के तावड़ में तो ऐसा रखकर खड़े हो गए हम वहाँ है वो ऐसा रहकर खड़े हो गए देना है हाथ पुछने के लिए आकर दो अपना काम हो गया हम उतार लेकर खड़े हो गए वो हाथ धोते उधर वो आ करके लेंगे लेकर नहीं दे सकते अच्छा देते समय से रह गई जब लेने का होता हम दे रहे उस समय ऐसे ही देना में तुम लगा कर हमारे दो अपन ही जा नहीं ले सकते इतने सीखता सीखना चाहिए कि इसको देते हैं तो ऐसा लेकर दे दो हाथ में लगा दे दो हाथ में नहीं लेकर दे देकर ऐसे रखे रहेंगे और लेते समय अच्छा जी तुम देते समय सोते हो वहां करके कर ले तुम लेते समय किस ले वहाँ वा? ले लेते ले ले समय ऐसे रहें मतलब हमारे दे दो देना है तो यहीं से लो और देना है तो यहीं दो अपन तो रहेंगे कुटस ऐसे <laughs> बाएं हाथ से नहीं देना चाहिए और कुछ देना है तो हाथ में देना जो श्रेष्ठ है पूज्य है उनको लेकर हाथ में दे दो और अपन लेकर खड़ा हो गया अपना काम खत्म तो हम खड़े हो गए लेकर के ऐसा क्लास है ऐसे में हो गया और वहाँ वो है वहाँ है तो अपनी क्लास रख सीख लो तो ले हाथ दो तो वहाँ नहीं दे सकते ऐसा रखेंगे और लेना है तो हाथ से ले लेना चाहिए हाथ में नहीं लेने करके ऐसा रह गया <laughs> देते समय बाएँ हाथ से डाल देते हैं अश्रद्धा पूर्वक नहीं भक्तिपूर्वक श्रद्धा से गृहस्व को तो अवश्य देना चाहिए और श्रद्धापूर्वक दान करना चाहिए ये तो सामान्य रूप से देने लेने के लिए डाइनिंग का प्रयोग करना चाहिए अरे भक्ति श्रद्धापूर्वक एक कहा श्रेयादेयम धन है तो श्रेया देम हिरिया लज्जित होकर के देते समय कुछ देते ऐसा नहीं लज्जित होकर मेरे पास इतने है तो इतने देता है तो उसमें सोचे में कम कोई कोई लज्जित होकर क्या करें छिपा कर दे देंगे क्योंकि दस रुपया देना है तो क्या करेंगे इस छिपा कर रख देंगे नहीं तो एन भर लफा के अंदर घुसा देंगे तो देखेंगे दस रुपया देने पर कि उसको खराब लगेगा इस लफाफा के अंदर रख करके लफापा रख दिया ढूंढो तो उसमें दस रुपया मिलेगा कोई नियम है कहीं कहीं बम्बे में सब देते हैं जो अधिक कोई दें कोई कम दें कि दस रुपया तो देने वाले कुछ लोग रोज़ दस रुपया देंगे अंतिम दिन दक्षिणा देना है अंतिम दिन एनभल्व के अंदर लफाफे के अंदर भर कर देंगे कभी एक बार ब्रह्मचारी खुश हो गया इतने लफापे बहुत रुपया है हमको मालूम है लफाफे में देंगे तो रोज़ दस रुपया देते हैं अंतिम दिन में दस रुपया है इतने फर्क के पहले तो ऐसे दस रुपया रख देते दे थे अंतिम में लफाफे के अंदर घुसा कर देंगे देने के भी दस रुपया है इतना पर निकलेगा दस रुपया कहीं कहीं बिना रुपया भी खाली लफाफा ढेरिया <laughs> <laughs> <laughs> लज्जित होकर के देना चाहे मेरे पास इतने हैं ये क्या कम दे रहा हूँ छिपा कर छिपाने से नहीं अदे मैं क्या कर रहा हूँ भिया भय करके धर्म से भय करना चाहिए कर्तव्य पालन करना चाहिए संविदा मैत्री के लिए भी देना चाहिए अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्त भीचिकित्सा वा स कर्म में संशय हुआ कर्म वृत्त आचार में संशय हुआ क्या करना चाहिए तो अभी तो गुरु के पास चला गया गृहस्थ आश्रम कहीं रहेगा क्या करना है ये तत्र ब्राह्मण सम्म जो वहाँ ब्राह्मण है विचार कुशल है युक्ता अपने आश्रम कर्म में युक्त है आयुक्ता असमता दुक्त है अनुष्ठान करते हैं यह नहीं कि किसने कहा ऐसा करो ऐसा नहीं अपने आप समझ करके करते हैं अपने सदाचारी है अनुक्ष जो रुक्ष नहीं क्रोध्य नहीं धर्म काम धर्म के लिए अनुष्ठान करते धर्म ही कामना करने वाले ऐसा जो ब्राह्मण है यथा ते तत्व तेरन ऐसा जिस प्रकार वो रहते उसी प्रकार तुम रहना है तत् तत्र था तत्रवर्ते उसी समय में उस अवस्था में उसी कर्म में उसी आचरण में तुम ऐसे ही ऐसे आचरण करना जिस कर्म में जिस आचरण में संशय हुआ देखना जो वहाँ महापुरुष है क्रुद्ध नहीं धर्म काम है अपने आप ही कर्म में लगे विचार कुशल है और जैसे करते तुम ऐसे करना अथा व्याख्यातु अभ्याख्यात है किसी के ऊपर लोग ने संशय किया ये कुछ कुकर्म या पाप कर्म किया किसके ऊपर पाप कर्म कहीं होता है कोई कुछ करता है तो उसके प्रति व्यवहार में क्या करना चाहिए तुमको वहाँ क्या करना तत्र ब्राह्मण सम्मर्सिन् जो ब्राह्मण है सम्मर्स है विचार कुशल है युक्त कर्म में लगे है आयुक्ता है अपने आप लगा है न कि परस के द्वारा प्रेत होकर नहीं है और अलुक्ष रुक्ष नहीं क्रोध नहीं धर्म काम वाले यथा ते तेसुव ते रन वो उसमें जिनके पर लोक के अलोक का संशय अभिशाप के कुछ कर्म क्या पाप कर्म किया पतित है ऐसे कुछ कर्म किया संशय होता है वो जैसे बड़े महापुरुष लोग उनके व्यवहार करते हैं तथा तो तेज सुवर् तथा तुम भी इसी प्रकार रहना उनके अनुसार ऐसा ये आदेश है ये उपदेश तुम्हारे लिए ऐसा वेदोपनिषद वेद काय उपनिषद रहस्य उपनिषद ए तत्त अनुशासनम ये अनुशासन श्रुति स्मृति ममे आज्ञा भगवान ने कहा श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा ये परमात्मा का उपदेश है ऐसे ही करना चाहिए एवं उपासित ऐसे उपासना चिंतन करना चाहिए एवं ऊँचा तदुपास्यम इसी प्रकार इसकी उपासना जैसे शास्त्र में कहा कि ऐसे ही करना चाहिए पूरा पूरा ऐसे उपासना करना चाहिए प्रमाद नहीं करनी चाहिए और इसमें कुछ कुछ है अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि विद्या के प्रति साधन है साक्षात कारण है शवर्ण मनो निधि है साक्षात साधन है अंतरंग साधन है रवाकी सब जितने हैं साधना अंतकण शुद्धि के लिए ये अंतकण शुद्ध होने पर ही ज्ञान होता है ज्ञान तो होगा महावाक्य से किंतु प्रतिबंध का कर्म है वो पापकर्म प्रतिबंध के कारण श्रवणादि साधना संपूर्ण नहीं हो पाता है ज्ञान कैसे होगा इसलिए ज्ञान होने के पहले वैराग्य होने के पहले अवश्य ही आश्रम कर्म उपासना करनी चाहिए ईश्वर प्रसन्नता के लिए तप दान ध्यान जप आदि अवश्य ही करना चाहिए अवश्य ही करना चाहिए अहिंसा व्रत अस्थ्यादि तो अवश्य ही चाहिए और आगे श्रवणमन निधि ध्यान करना चाहिए इसी प्रकार करने से ज्ञान प्राप्त होगा शन्नो मित्रह मित्र शन्नो सन्न भव त्वरियमा षण न बृहस्पति शनो विष्णु ररुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव तो प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तामे तो प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम ऋतमवादिशम सत्यमवादिशं तन्माविथ तद्वक्ता आविद्मा आविद वक्ता ओम शांति शांति शांति प्रारंभ में जो सन्न पाठ करते हैं आगे प्राप्ति के लिए अध्ययन श्रवण निर्विघ्न हो इसके लिए प्रार्थना की जाती है और विद्या समाप्ति होने पर जब पहले विघ्न उपसर्ग शांति के लिए पाठ गया क्या गया आगे कृतज्ञता और परमात्मा का प्रणाम करना है आगे कहना है सब बराबर है नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि हो गया आगे तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अबादिशम पहले था तामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामी या अबादिशम कहा कि कहा था मैं कहूंगा अभी कहते मैंने कहा ऐसे आपको ब्रह्म मान करके मैंने किया रीतम आवाज आप ही ब्रह्म ऐसे मैंने कहा आप ही रीत है मैंने कहा सत्य है कहा वो परमात्मा माम अवतु रक्षा करे पहले कहा था अभी कहते माम आभी थे मेरी रक्षा की तभी रक्षा करने से ही श्रवण संपूर्ण होता है श्रवण करने के बाद प्रतिदिन अंत में ये पाठ करते हैं परमात्मा ने मेरी रक्षा की यही रक्षा करने से श्रवण काल में मन एकाग्र रहता है नींद नहीं लगेगी और एकाग्रता से ग्रहण होगा बैठ करके श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे तो अर्थ ग्रहण होता है श्रद्धा में कमती होने पर वे अर्थ सुने हुए शब्द अर्थ मालूम हुआ अंदर ग्रहण नहीं होता है कभी कभी एक ही शब्द अर्थ तो ही मालूम है किंतु ग्रहण नहीं होता है अत्यधिक श्रद्धा है उस समय तो ग्रहण हो जाता है शब्द समान है अर्थ सब समझते हैं किंतु ग्रहण नहीं होता है अंत शुद्धि हो परमात्मा की कृपा हो सामान्य कोई भी कुछ कहता है उसमें सार अर्थ ग्रहण हो जाता है आचार्य सीता से ग्रहण हो जाएगा अन्य व्यक्ति कोई कहता है उससे भी ग्रहण हो जाता है ऐसे सब सामान्य कहते कोई कुछ कहता है रास्ता झाड़ू देने वाले कहते एक तरफ हो जाओ वो तो झाड़ू देने के लिए कहते एक तरफ हो जाओ और सुनने वाला उसे परमात्मा की कृपा होगी उसको लगेगा एक तरफ हो जाओ उसको समझते सोते एक तरफ हो जाना मतलब या तो संसार में न तो संसार को छोड़ो एक तरफ हो जाओ वो दोनों तरफ और दोनों पैर में दोनों तरफ पैर रखेगा गिरेगा इसे एक तरफ हो जाओ तो उसमें सोच करके परमात्मा ध्यान में लग गया तो अर्थ ग्रहण होता है इसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक ग्रहण होता है तो पहले अंत में तन्मा महावी थी मेरी रक्षा की अर्थात श्रवण में ठीक ठीक कर पाए तो परमात्मा की फिर प्रार्थना करते है तदवारम आवित वक्ता की भी रक्षा की वक्ता की रक्षा होने पर सम्यक प्रवचन सम्यक प्रतिपादन कर सकते हैं आविद माम आवित वक्तारम कह करके रक्षा की करके त्रिविध शांति फिर शिक्षा अध्याय समाप्त हो गया आगे ब्रह्मानंद बल्ली ब्रह्मानंद बल्ली में फिर उही शान मित्र संवर्ण शान भवत्मा शान इंद्र बृहस्पति सन् विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्म वदा ऋत्यामी सत्यम व दसायामी तन्मा तद्वक्ता अवत मवत वक्ता ओं शाति शाति शाति ओं सहना सह नौ भन सह वीकहै तेजस्वीनाधीतमस्तु महादावै ओम शांति शांति शांति सन्न मित्र करके एक हो गया पूर्व शिक्षा अध्याय समाति अभी आगे ब्रह्मानंद बलि प्रारंभ करने के लिए फिर सन्न मित्र शांति पाठ हुआ फिर सहनाभूत भी कृष्ण आजुर्वेद में शांति पाठ हुआ फिर अभी आगे पहला ब्रह्मानंद बलि है ओम ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्यक्ता सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म यो वेद निहिम गुहायां परोमन सुस्मृते सर्वान् काम सह ब्रह्मण विपशितेति तस्मा तस्दात्म आकाशसम भूता आकाशाद वायु वायुरग्नि वाय। अग्निराप अदृथिवी पृथिवी ओषधिभ्युअन्नमुषा स वाएसपुर शिव अय दक्षिणपक्ष अयम उत्तर पक्ष अयमात्मा इद पुछ प्रतिष्ठा तदपेश श्लोको बवती ओं कह करके आरंभ करते हैं ये ब्रह्मनंदवली है। पहले कहते ब्रह्मविद आपनोति परम ब्रह्मविद आपनोति परब्रह्म ज्ञानी प्राप्त करता है परम को पर है निरति से सबसे से ब्रह्म ही परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मज्ञानी परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है यही है प्रमाण ब्रह्म वेद ब्रह्मी ब्रह्मविद आपनोती परम ये ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म को जो जान लेता है वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है किसी वस्तु के ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति नहीं होती है सामने पुस्त पुस्तक पुष्प है हम देखते हैं देखें मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है देखने से प्राप्ति होगी उसको तो प्राप्त करने के लिए हमारे पास है तो भी उठाना पड़ता है हाथ ला कुछ क्रिया करनी पड़ती है सामने है तो भी सामने भोजन आ गया आज से भोजन सामने ही तृप्त हो जाते हैं नहीं उसे प्राप्ति ज्ञान हुआ दर्शन हो गया इतने मात्र से उसका प्राप्त ग्रहण नहीं हुआ ग्रहण करने के फिर उसको लेकर खाना पड़ता है उठाने के लिए क्रिया करनी पड़ती किंतु तो ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त कर लेता है ज्ञान मात्र से प्राप्ति तभी होगी नित्य प्राप्त हो और ज्ञान से अप्राप्ति का भ्रम हो नित्य प्राप्त है माला है गले में किंतु भ्रांति होगी कोई ले गया कहीं का नहीं है कहाँ है कहाँ है कहाँ है ढूंढते और देख लिया लगा हुआ ज्ञान हो गया अथवा तो देख लिया ज्ञान हो गया है हो गया मिल गया ज्ञान मात्र से प्राप्ति है यदि पहले से भी प्राप्त हो ज्ञान तो अज्ञान को नष्ट करेगा इतने ज्ञान का काम है ज्ञान मात्र से प्राप्ति नहीं होती ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी अज्ञान की पुस् पुष पुष्प को देख लिया ज्ञान हो गया देख लिया सामने प्यास है पानी है पानी को देख लिया देखने मात्र से नहीं हुई प्राप्ति उसको लाना पड़ेगा उठाना पड़ेगा पीना पड़ेगा तो ज्ञान मात्र से प्राप्ति होती यदि अप्राप्ति अज्ञान से हो इस प्रमाण है ये अपने स्वरूप ब्रह्म अज्ञान से ही व्यवहित है नित्य प्राप्त है ज्ञान से अज्ञानिक निवृत्ति होगी तो अप्राप्त की प्राप्ति नहीं प्राप्त की प्राप्ति प्राप्त की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति दो प्रकार प्राप्ति है अप्राप्त की प्राप्ति होने के लिए ज्ञान से अतिरिक्त क्रिया की आवश्यकता है अब प्राप्त की प्राप्ति के लिए ज्ञान मात्र है अज्ञान व्यवधान है अज्ञानिक निवृत्ति हो तो प्राप्त हो गई हाँ प्राप्त की प्राप्ति जो प्राप्ति शब्द वो प्रयोग है पहले तो प्राप्त है फिर प्राप्ति क्या होगी तो अप्राप्ति भ्रम निवृत्ति हो जाने से प्राप्ति शब्द से कह देते माला मिल गई खो गई थी खो गई कहते माला मिल गई मिल गई क्या अपने गले में तो थी तो भी वहाँ मिल गई शब्द प्रयोग कर देते हैं प्राप्त हो गया वस्तु की प्राप्ति हो गई ये गौण प्रयोग है प्राप्त की प्राप्ति इसी प्रकार परिहार भी दो प्रकार है अपरिहत्य परिहार परिहृत से परिहार अपरिहृत्य जो अभी है कुछ हाथ में मैला लग गया कोई हाथ में कीड़ा आ गई पुल से आते कीड़ा उसका निकाल कर फेंक दिया और परिहृतक का परिहार हो गया और परिहृत का परिहार है चलते समय पैर में कुछ लग गया रसी भ्रम हो गया सर्प है फिर देख लिया सर्प नहीं है तो सर्प चला गया सर्प क्या पहले से ही था गया नहीं था वो तो परिहृत से परिहार पहले से ही नहीं था परिहृत सर्प पहले से नहीं था उसका परिहार हो गया राज्य में सर्प भ्रम के कारण सर्प है मालूम है जब देखे ला सर्प नहीं तो सर्प का परिहार हो गया परिहृत्य परिहारम इसी प्रकार प्राप्त की प्राप्ति ब्रह्मविद आप परम तदैसा अभ्युक्ता इस मंत्र के द्वारा कही कही सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये तो ब्रह्मविद्यापन्नति परम कह दिया ब्रह्म क्या है जो प्राप्त करेगा वो ब्रह्म क्या है किसको जानने पर प्राप्त करेगा ब्रह्म शब्द का अर्थ पहले व्रीही वृद्धो धातु से ब्रह्म बनता है से व्यापक है देश काल वस्तु परिचय रहित सर्वदेश में सर्वकाल में सर्व आत्मक ब्रह्म है ये शब्द के अर्थ से व्याकरण के द्वारा शब्द का अर्थ होता है वृंगी वृद्धु सबसे वृद्धतम व्यापक तम है देशकाल वस्तु परिच्छिन्न नहीं है ऐसा ब्रह्मशत का अर्थ है किंतु ब्रह्मशत का अर्थ क्या है उसका लक्षण वाक्य है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंत ब्रह्म ब्रह्म है लक्ष्य उसका लक्षण है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तीन नहीं है सत्य अलग ज्ञान अलग नहीं शब्द अलग है एक ही, ही लक्ष्य है ब्रह्म उसे ब्रह्म को सत्यम ज्ञानम अनंत कहा यदि ब्रह्म एक है तो उसको सत्य शब्द से कहा फिर ज्ञान शब्द से कहा फिर अनंत शब्द से कहा उसको कहते पुनरुक्ति एक ही वस्तु है इसको पुष्प भी कहा कुसुम अ पुष्प कुसुमा दोनों कहेंगे पुष्पम कुसुम आनय ये तो एक ही पुष्प कुसुम है घाटा कल कुंभम आनय एक ही को घट कहते कलश कहते कुंभ कहते घट कलश अयम घट कलश ये पुनः होती है तो ब्रह्म यदि सत्य है ज्ञान है तो तीन शब्द क्यों प्रयोग किया यहाँ तीन शब्द के द्वारा तीन अंश की व्यावृत्ति होती है सत्य कहेंगे तो मिथ्या नहीं असत्य नहीं है ज्ञान कहन से जड़ नहीं है अनंत गहन से परिचिन नहीं ये व्यावर्त्य, जिसकी व्यावृत्ति होती है उसको हटाने के लिए अन्य विशेषण और उसके बाद भी ब्रह्म एक अद्वितीय है अद्वितीय ब्रह्म में ये विशेषण सत्यम ज्ञान अनंत ये विशेषण तीन परस्पर विशेषण होकर के ब्रह्मों का लक्षण होते हैं तो विशेषण होता है एक ही वस्तु में विशेषण कहने की आवश्यकता नहीं पुष्प है लाल है पीतवर्ण है तरक्तम पुष्पम पीतम पुष्पम पीतम कह दिया तो सफेद नहीं लेना रक्त नहीं लेना ये विशेषण सार्थक होता है जहाँ नहीं एक ही है वहाँ विशेषण व्यर्थ है संभव व्यभिचाराभ्या सदर्थवत्शेषण न शीतेन न चोत्न वहन क्वा संभव हो तो विशेषण देना और व्यभिचार हो तो विशेषण सार्थक होता है वन्नी वन्नी कहाँ शीत होता है ठंडी है शीत वन्नी ये नहीं कहा जाता है क्योंकि वन्नी कभी शीत नहीं होती संभव हो तो विशेषण देना वन्नी शीत संभव नहीं है तो शीत विशेषण वन्नी का कभी नहीं होगा अतः वन्नी उष्ण है या नहीं उष्ण है गर्मी तो उष्ण वन्नी ये भी कहा जाएगा ये भी कहा नहीं जाएगा वनी तो उसना है ही व्यभिचार हो तो उसमें विशेषण सार्थक ही जब वन्नी कह दिया तो वन्नी तो गर्म है ही उष्णो वन्नी क्यों कहा उष्ण बनी उष्णम वन्नीम आने य गर्मी बनी को ले आओ क्या कहेंगे उष्णम वहींम आने य गर्मी बन्ही को लाओ ठंडी बनी को नहीं लाओ ठंडी बनी कहाँ है तो उष्ण भी विशेषण व्यर्थ है क्योंकि बन्नी तो उसना ही है संभव व्यभिचाराभ्याम श्याद अर्थवध विशेषण सार्थक होता है क्योंकि शीत के द्वारा उसने के द्वारा न शीते नोष्ण न को आप विशेष थे वन्नी विशेष नहीं होता है शीत के द्वारा उसने के द्वारा ब्रह्म अद्वितीय है उसके लिए विशेषण तीन क्यों जागृत है तो कल्पित अंश है विशेषण की निवृत्ति के लिए एक अद्वितीय ब्रह्म में कुछ नहीं है किंतु तो कल्पित है सारे जगत देखते हैं बहुत असत्य वस्तु है जड़ है बहुत परिचिन्न है तो ब्रह्म में परिचिन तो, तो हो सकता है उसकी व्यावृत्ति के लिए अनंत जड़ हो सकता है तो ज्ञान कल्पित हो सकता है मिथ्या तो सत्य सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कह करके ब्रह्म सत्य ही है ब्रह्म ज्ञान रूप ही है और अनंत है अविद्यमान अंत यश्य अंत काच्छेद परिच्छेद तेन प्रकार है देशकृत परिच्छेद कालकृत वस्तुकृत एक देश में है एक देश में नहीं और देश देशकृत परिच्छन ये पुष्प यहाँ है वहाँ नहीं अन्यथा आपके हाथ पर नहीं मेरे हाथ पर है ये परिचन्न हुआ देश परिच्छन हुआ काल परिचन्न भी है पहले नहीं था अभी अभी तोड़ देंगे तो नष्ट हो गया ना काल परिच्छन नष्ट हो गया कभी है कभी नहीं तो उसको कहते काल परिचन्न और वस्तु परिचन्न है पुष्प ये घट है कलम है पुस्तक है पुस्तक कलम है कलम घटे नहीं एक वस्तु से दूसरा वस्तु भिन्न हो गया वस्तु परिचन्न हुआ वस्तु परिचन्न हुआ, हुआ तो एक से भिन्न हो तो ब्रह्म अनंत श्रुति कहती है तो ब्रह्म से भिन्न कोई पदार्थ हो तो ब्रह्म वस्तु परिचन्न हो जाएगा अनंतकार से से अविद्यमान तीन प्रकार अंत परिच्छेद में से एक परिच्छेद यदि रह जाएगा उसको अनंत कहा जाएगा जिसका दुर्योधनादि सौ पुत्र नहीं है किन्दु एक पुत्र है दुर्योधनादि सौ नाम अलग एक पुत्र है अलग पुत्र यदि वह बलराम पुत्र है तो अपुत्र कहा जाएगा सौ पुत्र नहीं होने पर भी इसमें हर, हरित वर्ण है कितने वर्ण का अभाव रूप का अभाव मालूम है रूप कितने प्रकार है सात प्रकार में हरित रूप है और कितने रूप का अभाव है रूप का अभाव तो इसको अरूप कहा जाएगा निरूप नहीं होता है क्योंकि एक रूप है एक रूप रह गया तो छह रूप का अभाव होने पर भी और रूप नहीं कहा जाता है एक परिच्छेद जहाँ रहेगा उसको अनंत तो कहेंगे एक परिच्छेद रहेगा तो अनंत नहीं होगा एक घड़ा है जिस भूतल में हजार करोड़ घड़े का अभाव होने पर भी एक यदि घट है उस भूतल को निर्घटम भूतलम कहा जाता है नहीं क्योंकि एक घटा है तो ब्रह्म में एक भी परिचेद नहीं है इसका अर्थ सब देश में ब्रह्म है सब काल में नित्य ब्रह्म है अब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सूत्रि कहती अनंत ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न एक अनुपरिमाण यदि ब्रह्म से भिन्न मान लेंगे तो ब्रह्म अनंत होगा वस्तु परिचिन हो जाएगा अर्थात ये वस्तु परिचिन नहीं ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न क्या पदार्थ रहेगा कुछ भी नहीं है सुनने वाले आप लोग सब ब्रह्म से भिन्न है आप ब्रह्म से भिन्न है भिन्न नहीं तो क्या है य एक अद्वितीय ब्रह्म है उससे भिन्न कुछ भी तो नहीं अच्छा मनुष्य तो ब्रह्म से भिन्न नहीं पशु अभी ब्रह्म है कुत्ता अच्छा ज चेतन को छोड़ जड़ भ्रम से भिन्न है ना जड़ भी भिन्न है न जड़ चेतना, अतीत अनागत कोई भी वस्तु ब्रह्म से भिन्न नहीं है अनंत ब्रह्म तो यही इतने वाक्यों का अर्थ निश्चय विचार करके निश्चय कर ले तो अहम अस्में परम आप ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी भिन नहीं है यो वेद निहितम गुहायाम पर में व्यवन स्वशर्वान्न कामान यो वेद ब्रह्म को जानता है जो कि गुहा बुद्धिप गुहा में स्थित है परम व्यमन परमाकाश में बुद्धि में परमाकाश उसमें स्थित है जो जानता है सुणुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता सब काम काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है एक साथ ब्रह्मणा विपश्चिता इसका आगे व्याख्यान करें ओन मित्र सं वरुण शनो भवत्मा शन इंद्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो। प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वायव प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिषद वदिश्याम। सत्यम वदिष तब तमत अवतुं अवतु वक्ता अवतु ओम शांति, शांति, शांति।